हो तो गई बुव गत चेतना लगे कहने भरत जी आपने कहा कि मेरा स्मरण करते हुए मेरे पिताजी गये और मैं इतना भागा कि जो पिता मेरे वियोग में प्राण दे दिए मैं उनका संस्कार भी न कर सका किन्नु तस्म कार्य दुर्जातेन महात्म कस्य महात्मन दुर्जातेन मया किं कार्य किन्दु कार्य मैंने क्या किया हूं यो मृत्यो मृतो मम शोकन सामया न च संस्कृत जो मेरे शोक में मर गए उनका संस्कार भी मैंने कर पाया पिता के लोकांतर प्राप्त होने के बाद अर्थात उनकी मर जाने की बात, अब मुझको कौन डांटेगा ये कभी कभी तो डांटते थे कोशिष्य पुनः दाती लोकांतरी गति इस प्रकार पिताजी के लोकांतर प्राप्त होने के बाद मुझको कौन डांटेगा क्योंकि तुम्हारा ससुर मर गया जो तुमको पुत्री के तरफ प्यार करता था लक्ष्मण जिनका तुम पर अतिशय अनुराग था वो तुम्हारे पिता समाप्त हो गए सीतेम्र दस्ते ससुर पितृहीनो सी लक्ष्मण इसके बाद ठाकुर जी मंदाकिनी के तट पर जाते हैं और मंदाकिनी के तट पर जाकर के आदेश देते हैं लक्ष्मण को लक्ष्मण इंगुदी के फल का गूदा लाओ और बेर का चूर्ण लाओ बेर का चूर्ण आया और इंगुदी फल का गूदा इन दोनों को मिलाकर के उसका पिंड बना और उस पिंड को ठाकुर जी ने सरस्वती नदी के ऐसी मंदाकिनी नदी के तट पर विधिवत दिया पिंडदान किया ऐन गुदम बदर ईर मिश्रम ऐसा पिंडदान किया क्योंकि तो नियम है कि शास्त्र ये श्रुति में भी है स्मृति में भी है और पुराण में भी है तीनों जगह बात कि व्यक्ति जो भोजन करता है वही उसके देवता भी भोजन करते हैं जो व्यक्ति भोजन करता है वही भोजन उसके देवता भी करते हैं इसलिए भक्त को आराधक को कभी गलत सलत वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए ये। यदन्न पुरुषोवती तदन्ना तय देवता पुरुषा यदन्ना भवति तस् देवता भी तदन्ना पुरुष जो भी अन्न पाता है उसके देवता भी वही अन्न पाते हैं श्री रघुनंदन रामचंद्र कह रहे हैं हे पिता आपकी आज्ञा से हम बनवासी हो गए हैं तापस तापसवेश में है कन्न मूल है हमारा यही भोजन है और यही भोजन हम आपको मिले चाहिए तो ये तो था कि खीर का पिंडा देते खोए का पिंडा देते लेकिन यह न देकर के इस पिंडदान का मतलब यही है कि हम वनवासियों का यही पिंडा आप स्वीकार करें इदम भूम महाराज तीतो यदस यदा यदन्न पुरुषोति तदा तदन्ना तेवता ऐसा सोच करके और वह पिंड जो है अंगदम अंगुदम बदरईर मिश्रम पिण्याकम उसको यो जानू जान। पूजा करके और यो दे दिया पितृ तीर्थ तो कहां दिया दिया कहा दिया। दे दे कि संस्तरी कुशापर दिया पिंड देने के समय इतना ख्याल रख रहे थे कि जमीन मेरे चला जाए कुशापर रहे उसका एक अंश कुशापर अवश्य है, कुशापर दिया कुापर ही दिया जाता है महाराज भीष्म कथा है महाभारत कि महाराज भीष्म अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया श्राद्ध करने के लिए गया जी गए तो गया में उन्होंने जब श्राद्ध के लिए पिंड पिता के नाम से अर्पण किया तो शांतनु महाराज भीष्णु के पिता हाथ फैला दिए ले आओ बेटा मैं आ गया भीष्णु जी ने हाथ छींच लिया बिंदा नष्ट कर दिया फिर पिंड आया फिर दिया फिर आता बीच में जिन्होंने कहा मेरा सौभाग्य है कि जो हाथ मेरे मस्तक पर आशीर्वाद देता था उस हाथ का दर्शन आज हो रहा है लेकिन हे पिता इस पिंड को मैं आपके हाथ पर नहीं दिया क्योंकि तो शास्त्र ने कहा है कि पिंड दो पुष्प और शास्त्र के वचन को मान करके चलने में ही सिद्धि मिलती है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवापनोती न सुखम न पर शास्त्र में जो कहा है वही करना चाहिए बहुत से लोग कहते हैं महाराज भाव में सब कुछ है मन चंगा तो कठोती भी गंगा है ना? तो हम तो ऐसे करते हैं हमारा तो यही सिद्धांत मूर्ख है जो ऐसा देते एकदम मूठ नहीं महामूठ ये हमारा तो ये सिद्धांत अरे तुम्हारे सिद्धांत को लेकर कोई चाटेगा तुम्हारा सिद्धांत किस काम आवेगा यहां तो शास्त्र का सिद्धांत चाहिए वैदिक सिद्धांत क्या है शास्त्र सिद्धांत क्या है महात्माओं के द्वारा अनुमोदित सिद्धांत क्या है उस सिद्धांत पर चलने से सिद्धि प्राप्त होगी और क्या काम बहुत करो कहें कि हम ऐसे करते हैं हमारा यही सिद्धांत है कुछ नहीं मिलने वाला है कुछ होने जाने वाला नहीं है क्या मैंने लाख खर्च कर दिया करोड़ खर्च कर दिया क्या सब, तो सब बेकार है सब बेकार है देवता पैसे से तुम्हारे खरीदे जाने वाले नहीं है देवता तुमको आशीर्वाद देते तुम्हारे पास पूरे पैसा होगा हुँ? राम जी इस प्रकार ऐन गुदम बदरईर मिश्रम पिण्याकम दर्भ संस्थित संस, संस्तरी भगवान ने दिया और उसके बाद चारु भाई भगवती सीता के साथ वहां से भगवान कामतगिरी कामत के ऊपर रहते थे नीचे नहीं भगवान कामतगिरी के ऊपर भगवान की पुटिया थी आपको कैसे मालूम यहां पर देख लिया ततस्ते नार्गेण प्रत्युत्तीय सरित तटात बंदाकि उसी रास्ते से अर्थात जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से ऊपर चढ़ गई प्रत्युत्तीय सरित तटात आरुरोह नर व्याघ्रो रम्य सानुम उसी रास्ते से ऊपर चढ़ गए ऊपर पर्वत पर पर चढ़ गया और उस पर्वत पर जाकर के श्री सी सीता श्री सी राम श्री लक्ष्मण श्री भरत श्री शत्रुन ये पांचों मिलकर के महाराज भरत लक्ष्मण भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबको यो भगवान ने ऐसे हाथों से यो कर लिया परिजग्रह पाणिभ्याम उभऊ भरत लक्ष्मण अरुदताम तेषा तु शब्दात और पांचों मिलकर की दहाड़ मार करके रो रहे हैं पुक्का फाड़ के रो रहे हैं दहाड़ मार करके चारों भाई और भगवती सीता रो रही है और उस रोने की ध्वनि पर्वत की कंदरा से टकरा करके जब बाहर निकली है तो मालूम पता शेर रो रहा है शेर दहाड़ मार देशानतु शब्दात प्रतिशब्दो भव गिरो भ्रातृण सह वैदे सिंहा नर्दतामिव इधर तो ये क्रिया हो रही है उधर वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में सारा समाज चला आ रहा है माताएं चली आ रही हैं सचिव चले आ रहे हैं मंत्री चले आ रहे हैं पुरवासी चले आ रहे हैं ब्राह्मण चले आ रहे हैं नागरिक चले आ रहे हैं सब चले आ जी के लिए सब एक शब्द दिया यहां एक विशेषण किया बहुत बढ़िया विशेषण क्या कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज आगे आगे आ रहे हैं वशिष्ठ पुरतः कृतवा, वशिष्ठ जी महाराज आगे आ रहे हैं कहने का भाव क्या है कौन वशिष्ठ जी आ रहे हैं उनके लिए विशेषत दे रहे हैं कि राम दर्शन तरशी जो राम दर्शन तरशीता जो राम जी के दर्शन की तृष्णा रखने वाले हैं जो राम जी के दर्शन की आकांक्षा मन में संजोए हुए हैं ऐसे श्री वशिष्ठ जी महाराज को आगे करके सारी माताएं पधार रही हैं। वशिष्ठ पुरतः कृत्वा दारान दशरथ अभिचक्राम तम देशम राम दर्शन दर्शित बीच में श्री जी सुमित्रा जी का बड़ा मंगलमय संवाद है हम्म और वहाँ पर जब सब पहुंच गई हैं, तो भगवान श्री राम का जब उन्होंने दर्शन किया है तो देवियों को ऐसा मालूम पड़ा माताओं को कि मानो स्वर्ग से इंद्र आ गए दृशुश्चास्त्र में रामम स्वर्गच्युत जटाधारी बरकर वसंधारी वनवासी श्री राम को माताओं ने देखा शोका हो गई राम जी महाराज माताओं के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हैं जग्राह चरणुजान मातृणाम मनुज व्याघ्र सर्वासाम सत्य संग्रह सम्पूर्ण माताओं के चरणों का अभिवादन किया है अह सारी माताएं अपने अंक में आरोपित करके ठाकुर को आशीर्वाद दे रही हैं ठाकुर के पीठ पर अरे तू कैसा हो गया अरे है? तेरे पीठ पर धूल आ गई तो धूल को साफ कर रहे हैं राम जी ब्रह्म पृष्ठात रामस्यत लोचना हा। हा? उनको आयत लोचना कह रहे हैं महाराज जी अरे विशाल नेत्रों वाली माताएं नेत्रों का विशाल कहने का भाव क्या कि वही नेत्र विशाल हैं जो रामजी को देख सकें अच्छी तरह से आयतलोचना सौमित्रिदिता सर्वात सम्प्रेक्ष दुखिद सुमित्रंदन लक्ष्मण जी महाराज ने भी अपनी दुखी माताओं को देखा वैद्य तुषाराग्रता माताओं को देखा सीराम लक्ष्मण सीता ने माताओं का यह स्वरूप कभी नहीं देखा आज उनको श्वेत वसन में लिपते हुए देखा आज उनको सौभाग्य के जो आभूषण है उनसे रहित देखा संप्रेक्ष दुखिता मात सर्वा मातृ संप्रेक्ष दुखिता लक्ष्मण जी ने भी धीरे से प्रणाम किया है सीता जी ने भी आकर किसी कौशल्या आदि के चरणों में प्रणाम किया है कौशल्याजी ने उठा करके सीता जी को हृदय में लगा लिया और लगी कहने लगी कहने माता हे विदेह राज की बेटी हे श्री दशरथ जी महाराज की पुत्री हे राम की प्राण प्रिया भारिया आज तुम्हारी ये स्थिति है हुँ? यहां पर आकर के सीता सीताजी बलकल, बलकल वसना हो गई चित्रकूट में आकर के सीता जी बलकल वसना हो गई है वै देहराजन्य सुषा दशरथ से च राम पत्नी कथम दुखम संप्राप्ता विजने बने इस प्रकार से एक मिलन की बात एक सभा बैठी है और सभा में श्री भरत जी महाराज उठ करके खड़े होकर के राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं हे प्रभो मेरी माता ने मुझको राज्य दिया है और जो अकंटक राज मुझको मेरी माता ने दिया वह राज्य में आपके मंगल में स्त्री चरणों में अर्पण कर रहा हूं शांतिता मामिका माता दत्तम राज्य मिदम दत्दा मि भूक्ष राज्यम अकंटकम हे भरत अगर ये कहना चाहें आप कि हे भरत तुम्हारे रहते हुए उस राज्य में किसी प्रकार की बाधा आ नहीं सकती राज्य तो तुम्हें संभालू श्री भरत जी कहते हैं हे रघुनंदन वर्षा बहुत बड़ी बड़ी भयंकर वर्षा और उस भयंकर वर्षा ने आकर के मेड़ तोड़ दिया सेतु भिन्न हो गई और जिस वर्षा ने सेतु को भिन्न कर दिया उस वर्षा को रोक पाना उस वर्षा के वेग को रोक पाना हे रघुनंदन ये मेरे निर्बल भुजाओं का काम नहीं है ये तो आप कर सकते हैं महते वेगेन भिन्न सेतुर्जला गुरावरम तुदेन राज्य खंडम इदम महत इस राज्य खंड का पालन करना हे प्रभो हे स्वामी, हे सर्वांतरयामी मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है दुरावार है दुरावार है न दुरावार उसका आवरण करना उसको रोकना मेरे शक्ति के बाहर है आवरी तुम अशत्यम दुरावार हम नहीं रोक सकते उसका हे प्रभो आप कहते हैं कि भरत तुम बड़े बुद्धिमान हो तुम राज्य करने में सर्वथा समर्थ हो हे प्रभु बुझा तो गधा भी ढोता है और घोड़ा भी ढोता है लेकिन घोड़े और गधे की तुलना नहीं की जा सकती घोड़ा का काम गधा नहीं कर सकता है श्री गरुड़ी महाराज की चाल को क्या ये साधारण कौवे आज पक्षी पा सकते जिस प्रकार गधा घोड़ी का काम नहीं कर सकता समानता नहीं कर सकता जिस प्रकार साधारण पक्षी गरुड़ की बराबरी नहीं कर सकते उसी प्रकार हे रघुनंदन आपके राज्य का संचालन हम नहीं कर सकते गतिम खर इवा स्वस्थ तारक्ष पतत्रिण अनुगंतुम न शक्तिर्मे गतिम तव मही पते इसलिए आप चलो और आप राज्य करो हमें राज्य के लिए आपको निमंत्रित करते हैं जितने भी अयोध्या के लोग आए थे भरत जी के वचनों के लिए कहते हैं साधु साधु हे रघुनंदन बहुत अच्छा है हम लोग भरत जी के बात में अपना समर्थन दे रहे हैं आप चलिए लौर चलिए और श्री अयोध्या जी में राज्य करिए तस् साध्वनु मयंत नागरा भगवान ने इसके बाद बहुत कुछ कहा है बाराजी ये छियालीस लोकों का स्वर्ग है लेकिन उसका निचोड़ यह है कि भगवान कहते तत्र करमी पिता आर्य से शासन मेरे पिता ने जहां मुझको नियुक्त किया है वहीं पर रह करके मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा मैं राज्य नहीं श्री भरत जी महाराज कहते हैं आप की तरह दुनिया में कौन हो सकता है को ही सियाज की दृशो लो के यादृशस्वम अरिंदम हे अरिंदम हे शत्रुदमन आपके समान दुनिया में कौन हो सकता है हुँ? त्म आपकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी दुख आपको विचलित नहीं कर सकता है आपत्तियों की झंझावात में आप स्थिर रहने वाले महाशैल हैं हे स्वामी कोई भी प्रसन्नता आपको इतना प्रसन्न नहीं कर देती कि सीमा समाप्त हो जाए नवाम प्रव्यथ ये दुखम प्रीतिर्वा न प्रहर्ष ए बात बड़े बड़े वृद्ध मानते हैं ज्ञानवृद्ध वृद्ध तपवृद्ध इस वृद्ध ये सब आप की बात मानते हैं सब कहते हैं कि आप जो सोचते हो कोई नहीं सोच सकता लेकिन आप किसी भी काम को बगैर वृद्धों से पूछे हुए नहीं करते हा समतश्चा भी वृद्धा नाम लोग क्या करते हैं अपने बुद्धिवैभव का घमंड करके अपने बुद्धि वैभव का घमंड करके लोग कहते वो हमको क्या बताएगा उससे हम क्या पूछें हम तो इतने बड़े विद्वान हैं अपने वैदुष्य के चंद शब्दों को रट करके चंद शब्दों को रट करके और उसके वैदुष्य के घमंड में फूल करके आजकल लोग कहते हैं हमसे बड़ा कौन है चार शब्द रटा है चार जिसको एक तेज विद्यार्थी चार महीने में रख सकते और उन चार महीने के रखे हुए शब्दों को याद करके और उसके घमंड में फूल करके लोग कहते हैं हमसे बढ़ के कौन है दुनिया में लेकिन हे रघुनंदन बड़े बड़े वृद्ध बड़े बड़े अनुभवी बड़े बड़े, बड़े विद्वान आपकी बुद्धि की प्रशस्ति करते हैं लेकिन आप उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते ऐसी योग्यता किसमें हो सकती है संमता वृद्धाच पृछसी संशयान हे रघुनंदन मैं तो हर तरह से बच्चा श्रुतेन बाल ज्ञान में बच्चा स्थानीन बाल स्थान से बा... बच्चा जन्मना बाल जन्म से भी बचा हूं भवतो यम सकथम पालय्यामी भूमि भवती आपके रहते हुए मैं पृथ्वी का पालन कैसे कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता हीन बुद्धि गुणो बालो हीन स्थाने व चाप्य हम भवता च बिना भूतो न वर्तय तुम उत्सहि। आपके साथ रह करके मैं भी भिड़ सकता हूँ उस काम में लेकिन आपके भीन आपके बिना भी मैं इस पृथ्वी का पालन कथम भी नहीं कर सकता हूं यदि चेत आप यह कहें कि मुझे जंगल ही जाना है मैं नहीं लौटूंगा तो हे प्रभु आपके साथ हम भी जंगली में ही चलेंगे अथवा पृष्ठता कृत्वा बन मे वो भगवान इत गमिष्या गमिष्यति गमिष्यामी भवता सार्धमपेहम हम भी आपके साथ जंगल चलेंगे इस प्रकार से श्री जी महाराज ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना की है बड़ी सुंदर प्रार्थना की है लेकिन भगवान ने अमान्य कर दिया है भगवान ने कहा हे भरत हम लोगों को पिता के पिता को नरक से उबारना चाहिए बड़ी बढ़िया बात म नरकात यस्मात पितरम त्रायते सुत तस्मात पुत्र प्रोक्तः पित्रीन यह पात सर्वतः कुंभ कहते हैं नरक को नरक से जो पिता का उद्धार कर देता है उसी को पुत्र कहता तो महाराज जी हमारे पिताजी नरक में जा ही नहीं सकते ऋणी तो व्यक्ति नरक में जाता है ऋणी व्यक्ति नरक में जाता है इसलिए हमारे हमारा दोनों का कर्तव्य है कि अपने पिता को ऋण से मुक्त करें इसीलिए लोग चाहते हैं कि मेरे बहुत से पुत्र हों कोई पुत्र तो मुझे अन कर देगा और मेरा गया श्राद्ध करेगा लोग बहुत चाहते हैं कि मेरे बहुत पुत्र हों क्यों क्यों कि बहुत पुत्र होंगे तो कोई ना तो कोई तो लायक निकलेगा ही। ए स्टव्या बहव पुत्र तो बहुश्रुता देशां बी समता नाम अपी गयाम गया ब्रजेत तो आप कहोगे महाराज ये समझ में नहीं आया कि भगवान कहते हैं यहां गया का तो कोई प्रश्न नहीं कि गया कहने का भाव क्या है देखो जब गया यात्रा की जाती है तो सबसे पहले अब तो ऐसा होता कि नहीं होता हमें मालूम नहीं मैं दुनिया से अलग भी हो गया हूं इधर बीस पच्चीस वर्ष का ज्ञान मुझे नहीं पंद्रह सोलह वर्ष का तो बिल्कुल ठीक, लेकिन पहले लोग ही करते थे कि सोचते थे कहीं किसी का कर्ज तो नहीं रह गया है गया जाने के पहले अपनी बही देखते थे खाता देखते थे अपनी नोटबुक देखते थे डायरी देखते थे कहीं किसी का कर्जा तो नहीं है अपनी स्मृति को पुरेते थे घर में पूछते थे किसी का कुछ देना तो नहीं है जब तक ऋण नहीं समाप्त होता तब तक गया यात्रा नहीं होती है इसीलिए गया का प्रसंग यहां आया है हमारे पिताजी श्री कैके को वचन दिए हैं उसका ऋण उनके ऊपर है और अगर मैं चल पड़ता हूं तुम्हारे साथ तो मेरे पिताजी ऋणी रह जाएंगे और जब ऋणी रह जाएंगे भले ही नर ये है भरत हम कभी नहीं लौटेंगे चौदह वर्ष के बिना चौदह वर्ष बिता करके ही लौटेंगे और भरत इसमें दुख क्या है मेरे लाल तुम भी राजा बनो और हम भी राजा हम में तुम में कोई अंतर नहीं होगा तुम राजा भव भरत स्वयं नाराणाम बड़े सुंदर हैं कि हे भरत तुम मनुष्यों के राजा बनो तुम राजा बनो और मैं भी राजा बनू क्या मैं राजा नहीं बनूंगा अगर मैं राजा बनूंगा तेरी बराबरी हो जाएगी तू मेरे से छोटा है तू राजा बन मैं राजा नहीं बनूंगा मैं तो राज बनूंगा मैं तो राजा हूं कभी राजा बनूंगा क्या वो कैसे कि तुम राजा भवो तुम राजा भरत भव स्वयं नारायणाम तुम मनुष्यों के राजा बनो और वन्याम अहम अपनी राजराट मृगा मैं मृगराजों के जो राजा हैं उनका मैं राजा बनूंगा एक समानता था गच्छत्व पुरवर मध्य संप्रहृष्ट तुम अपने नगर को और हम दंडकारण्य को चलेंगे तुम इधर जाओ हम उधर चलेंगे तुम्हारे ऊपर सूर्य सूर्य कुल का सुंदर छत्र विद्यमान होगा और हमारे ऊपर ये वटवृक्ष की छाया छत्र का, का काम करेगी छाया दिन कर भा प्रभा भरत करो तुम करो एक सहायक तुम्हारा है और एक सहायक हमारा है शत्रुघ्न स्तुल मत स्हाय सौमित्र मम विदिता प्रधान मित्रम तुम्हारे साथ शत्रुघ्न है तो मेरे साथ लक्ष्मण इस तरह से हे भरत तुम प्रसन्नता पूर्वक नगर जाओ हम प्रसन्नता पूर्वक जंगल की ओर चल रहे हैं चुवार तनय बरा बयम सत्यस्तम भरत चाह माभीर दुखी मत हो विषाद को प्राप्त मत कर अब जब असवा इस प्रकार से श्री राम जी कह रहे थे एक जाबाली नाम के महात्मा जो दशरथ जी के मंत्री वर्गों में है गुरु वर्गों में है उन्होंने उनको क्रोध आ गया और जाबाली ने कहा क्या नरक नरक स्वर्ग स्वर्ग कह रहे कौन नरक है कौन स्वर्ग है किसने देखा है स्वर्ग किसने देखा है नरक जो हो रहा है सो यहां होने दो है ना उन्होंने कुछ ऐसा कहा जैसा आज के लोग कहते हैं जाबालिका क्योंकि वो बड़े अच्छे महात्मा थे लेकिन सुनकर के रामजी महाराज नाराज हो गए और रामजी बहुत नाराज हुए हो बहुत नाराज हुए और नाराज होकर कहते हैं कि हमारे समझ में हमारे पिताजी से बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपको मंत्रीवर्ग में रखा है नियामकों में आपको रखा है ये मेरे पिताजी से गलती हुई निंदा में कर्म कृतम पितुस्तक यम अगृणात विषमस्थ बुद्धि आप ऐसे नास्तिक को मेरे पिता अपने मंत्रीवर्ग में रखा है कि तो मेरे पिताजी गलती जावाली महात्मा ने कहा रघुनंदन हम नास्तिक नहीं है भरत की बात को आप बार बार ना कर रहे थे मुझे क्लेश हो गया तुम्हारे जंगल में व्यास को देखकर कि मुझे क्लेश हो गया मेरा बत्सल हृदय तड़क उठा और मैंने नास्तिकों से बात कर दी कि वो इसलिए कि तुम मेरी बात सुनते लो निवर्तनाथम तव राम कारणा प्रसादनार्थं तदीरित तुमको प्रसन्न करने के लिए मैंने ऐसे कहा क्रुद्धमाज्ञा तु वशिष्ठ प्रत्युवाच श्री जी को खुद समझ करके वशिष्ठ जी ने भी कुछ कहा कि महर्षि जाबाली ऐसे नहीं है इनको ऐसा मत समझो वशिष्ठ जी ने इसके बाद पीर अध्यायों में बड़ा बढ़िया वर्णन है यहां पर वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत कुछ समझाया है श्रीराम को दो अध्याय दो स्वर्गो में बहुत कुछ समझाया यही रघुनंदन तुम लौट चलो तुम लौट चलो देखो तीन ही गुरु होते हैं प्रशस्त कौन से महाराज जी एक तो पिता एक माता और एक आचार्य लेकिन पिता से भी आचार्य का दर्जा ऊंचा है पिताहीनम जनयति पुरुषम पुरुषर सभ प्रज्ञा ददाति चाचार्य तस्त स गुरु रुच्यते आचार्य जो है बुद्धि देता है इसलिए वो गुरु कहा जाता है हे श्री राम जी आपका मैं गुरु हूं आपका ही गुरु नहीं हूं मैं तो आपके बाप का भी गुरु हूं सतेह पितुराचार्य तव चईव परम तप हम तुम्हारे भी गुरु हैं तुम्हारे पिता के भी गुरु मम तम वचनम कुरन्ना वर्ते सतांगतिम मेरे वचन मेरी आज्ञा को मानते हुए अगर तुम काम करोगे तो तुम सतपुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करोगे मेरी बात को मानोगे ये जो तुम्हारी वृद्धा माता कौशल्या है अगर इसकी बात को मानोगे तो तुम धर्म के मार्ग का अतिक्रमण नहीं करोगे हे रघुनंदन ये भावभरा तुम्हारा लाड़ला दुलारा भरत आपके सामने विनीत प्रार्थना कर रहा है इसकी बात को आप जब मानोगे तो आप सतपुरुषों की मार्ग कामण नहीं करोगे इसलिए मेरी तो यही इच्छा है कि आप राज्य करो इसी भरत की बात को मान लो लेकिन श्री राम जी इस पर भी अडिग रहे राम जी ने कहा सही राजा दशरथ पिता जनयिता मम आज्ञापयन माम यस्य न तन मिथ्या भविष्यति मेरे पैदा करने वाले पिता ने मुझको जो आज्ञा दी है महर्षि उन अपने पिता की बात को भी झूठा नहीं करू बरजी महाराज उठ के खड़े हो गए हाथों में जल ले लिया बरदजी हाथों में जल ले लिए कसम खाने की हाथों में जल ले लिया अथो थाय जलम स्पृष्टवा हरतु बा के वरद जी परिषदों हे सभासदों हे मंत्रियों हे गुरुजरों मंत्रियो, हे, हे भगवान आप मेरी बात सुने मैंने अपने पिता से कभी याचना नहीं की थी कि मुझे राज्य दे दो मेरी मां ने याचना की लेकिन मेरी मां से मेरी कोई राय नहीं हुई थी मेरे ऊपर राज्य को कर थोपा जाए तो ये अन्याय है या याद्याय अथोत्थ जलम स्पृ्वा भर तो बाक्यम अब्रवी शृण्वंतु मे पिषद मंत्रिण शृणुस्त नाचे पितरं राज्यम नाशासा मातरम एवं परम नानु जानामि ना अनुजा राघव यदि इसके बाद भी श्री रामजी महाराज को अवश्य ही जंगल में रहना है हे तो मंत्रियों हे गुरुजनों हे ब्राह्मणों आप किसी चरणों में प्रार्थना है मेरी प्रार्थना मनवा दो कि अगर चौदह वर्ष रहना ही रहना है जंगल में इसी से पिता आदृण होंगे तो चौदह वर्ष जंगल में मैं रहने के लिए तैयार हूं रामजी अयोध्या अहमे निवत्स्यामी चतुर्दश बने धर्मात्मा तस्य सत्वेन भ्रातुर्वाक्यन विस्मिता रामजी मुँह फाड़के देखी आप फाड़के देखे धन्य है भरत धन्य है तेरा त्याग ऐसा सोच ले लेकिन तुरंत का का हृदय करके श्री रामजी ने तुरंत कहा भरत तू मेरे प्रतिनिधि के रूप में जंगल जाना चाहते हो क्या हाँ स्वामी जानते हो प्रतिनिधि कब बनाया जाता है जब शरीर अशक्त हो जाए उस समय प्रतिनिधि बनाया जाता है बीमार हो गया उठकर के चलने काबिल नहीं है यज्ञ शुरू हो गया है उस समय यज्ञ शुरू हो गया है बीमार हो गया है चलने के काबिल नहीं है क्रिया करने काबिल नहीं है उस समय आचार्य को अपना प्रतिनिधि बनाकर के जजमान काम चला सकता है लेकिन जजमान कहे कि मुझको तो नींद आ रही है मैं जाके सोऊंगा आचार्य जी आप जरा काम कर लेना उसको उस यज्ञ का फल कभी नहीं मिलेगा अशक्ता अवस्था में ही बहुत से लोग कहते हैं बहुत से हमने मारवाड़ी स्त्री में बहुत देखा है, है हमने बहुत देखा एक नहीं देखा बहुत देखा है, है? कि पांच रूपया ले लीजिए अब तो ज्यादा हो गया होगा कीमत बढ़ गई होगी ये पांच रुपया ले लो और आज का व्रत कर लो आ गए हैं जरा समय मेरा मन कर रहा है भोजन करने का पंडित मैंने बहुत देखा है महाराज हंसने की बात है मैंने बहुत देखा है लेकिन देवियों ये है ऐसे समय में कभी भी प्रतिनिधि ऐसे नहीं चुना जाता प्रतिनिधि अवशक्तावस्था में ही चुना जाएगा आचार्य भी कह देते हैं अच्छा तुम काम करो मैं तो तुम्हारा प्रतिनिधि वही हूं तुम जाओ काम कर लो गलत ऐसे प्रतिनिधि चुना जाता प्रतिनिधि कब चुना जाता उसका सिद्धांत है उसके नियम है वैदिक सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत है उपाधिर नमया कार्य उपाधि मैंने प्रतिनिधि आप उपाधिर नमया कार्य बनवासी जुगुपसित मैं समर्थ हूं शशक्त हूं जंगल में वास कर सकता हूं पिता की आज्ञा का पालन स्वयं कर सकता हूं भरत हम तुम्हारा प्रतिनिधित्व अस्वीकार करते हैं धितो राजा ही कैके या मैया तदवचन कृतम अनोचया मोचयानेन पितरम तम वही पति इसलिए ऐसा नहीं होगा मैं प्रतिनिधि नहीं करूंगा और फिर फिर भी भरतलाल जी महाराज ने पुनः प्रार्थना की है पुनः प्रार्थना की है महाराज जी वहां की बड़ी-बड़ी अमलात्मा महात्मा सब आगे गए महाराज जी और श्री राम भरत का संवाद सुनकर के सब आश्चर्य कर रहे हैं ऐसा हमने कभी नहीं सुना ऐसे महापुरुषों के हमने दर्शन कभी नहीं सुने आप लोगों की बात सुनकर के मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे विस्मिता संगमं प्रेक्ष समुपेता महर्षयः अत भ्रातरू महाभाग काकुस्थ प्रशसनशीले भर जी चरणों पर गिर पड़े आखिर अने और कोई सहारा नहीं देखा तो कहें अब यही सहारा है।, है और कोई सहारा न पाया है? और कहीं गति नहीं है सहाय भावात गत्यंतरा भावात भरत श्री रामचरण ये गति रामम एव प्रपत्ति रामजी के चरण गिरते एवं पतद भरातु पाद भरतस्तदा क्या कह के हे प्रभु जैसे एक किसान प्रतीक्षा भरी आंखों से बादल को निहारता है उसी प्रकार अयोध्या में हमारी परिवार के लोग जोधा मित्र सुहृद ये सब आपके राज्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वामी ज्ञात योधाच मित्राणी सुहृद्वामेव ही प्रतीक्षते पर्जन्यव कर्षका ऐसा कहकर के श्री भरतलाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं भगवान उठा करके भरत को गोद में लेते हैं प्यार करते हैं आंखों से असुवर्षण करते हैं और बड़ी मीठी वाणी में कहते हैं बेटा चंद्रमा की प्रभा चंद्रमा से अलग हो सकती है हिमालय में बर्फ न मिले ऐसा संभव हो सकता है समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके सारे नगर को डूबो सकता है लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ू लक्ष्मी चंद्राद पे याद हिमवान व हिमम त्यजे अतियात सागरो बेलाम न प्रतिज्ञा अहम् पितुः वय प्रतिज्ञा नहीं श्री रघुविंदन के ऐसा कहने के बाद अब भगवान की विदाई की गर्म बेला एकदम निकट है और भगवान ने इसके बाद भरत ने क्या किया है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 श्री चंद्र नमः चरण रा चंद्रभवान् नम पर स्वादितिन्मकरजनमिवासा श्री श्री, श्री, श्री, श्री राम चंद्राय, नमः, श्रीरामचंद्रा श्रीहनुमते नम श्रीगणेशा नम श्रीसरस्वत नम अस्मद्गुभ्यो नम श्रीराम जय राम जय जय राम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 jay ram jay jay ram sri ram jay ram jay jay ram sri ram jay ram jay jay ram sri ram jay ram jay jay ram Ram Jai Raja Ram Ram Jai Raja Ram Ram Ram Jai Sita Ram Ram Ram Jai Sita Ram Sita Ram Jai Sita Ram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 राम जय जय राम राम जय राम। राम जय राम।, राम वागी रामीषादु मनसर्थनापक्रमे तन्नमामि यतकृत रामं तमी गजाननमुज सीता भरत सुग्रीवं सुग्रीवुसू प्रणमान पुनः पुनः प्रणमा पुनः पुनः यत्र यत्र युनाथ कीर्तनम त्र त्रतमस्तकांजलिष्प वि परिपूर्ण लोचनमतराक्षक नमोस्तु राय स लक्ष्म तस्काय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्त चंद्राकमगणेभ्यकतुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम वैष्णवभ्यो नमो नम यश्य मम वाच मसुप्ता जीवयशक्तिधर सुधा अन्यास्श्रवणत्गा नमो भगवती पुषाभ्यी सीता सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरु गुरुपरंपरा कूजत राम रा मधुरम मधुराक्षरम आरु कविता शाखा वंदे वाल्मीकिल श्री सीता राम चंद्र भगवान की सीताचंद्र भगवांजी महाराज की जय श्री वाल्मी की भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री बहुत प्रकार से प्रयास किया श्री भरतलाल जी महाराज ने श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भरपूर प्रयास किया अयोध्या के लोगों ने अभिनंदन किया इसका समर्थन किया लेकिन दृढ़ संकल्प भगवान श्री राम अपने संकल्प दृढ़ रहे भगवान ने कहा कि चंद्र से उसकी प्रभा अलग हो सकती है हिमालय पर्वत पर हिम न मिले ऐसा संभव है सागर अपनी सीमा का अतिक्रमण कर दे यह भी संभव है लेकिन मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं कर सकता हूं सारा उपाय समाप्त हो चुका था श्री भरतलाल जी महाराज ने भगवान की मंगलमयी पादुकाओं को लेकर के ठाकुर के सामने रख दिया कहे प्रभु इस चित्रकूट का ठाकुर बड़ा कठोर है हमारी अयोध्या का ठाकुर तुम तो उनसे जो चाहते थे वो करा लेते थे आप ये पादुका हमको प्रदान कर दें ठाकुर जी ने उस पर अपने चरण स्थापित किए पादुका श्री भरतलाल जी महाराज को दे दिया पादुका को लेकर के ठाकुर जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रभु अब मैं जा रहा हूं चौदह वर्ष तक मैं जटा धारण करके चीर धारण करके वनवासी वेश में रहूंगा कंदमूल फल का भोजन करूंगा चतुर्दश वर्षाणि वर्षाणी जटाचीर धरो ह्य हम फल मूलाशनो वीर भविय रघुनंदन हे प्रभो आपके मंगल श्री चरणों में मैं प्रतिज्ञा करके जाना चाहता हूं चित्रकूटाद्र बिहारी चित्रकूट के ठाकुर के चरणों में जो अपने प्रतिज्ञा के बड़े पक्के हैं उनके सी चरणों में मैं एक प्रार्थना कर, प्रतिज्ञा करके जाना चाहता हूं कि आप चौदह वर्ष तक जंगल में रह लें लेकिन पंद्रहवें वर्ष का मंगल में प्रातः काल आपका श्री अयोध्या में होगा और यदि चेत ऐसा नहीं हुआ तो चतुर्दश वर्ष पूर्ण होने के बाद पंद्रहवें वर्ष के पहले ही दिन मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे हनी रघु उत्तम न तु यदिवाम तू प्रवेश भगवान ने कहा ऐसे ही होगा पंद्रह दिन पंद्रहवें वर्ष के आरंभ में ही उसी दिन पहले दिन मैं श्री अयोध्या जी आ जाऊंगा भरत जी महाराज विदा हो गए शत्रु जी महाराज को ठाकुर जी ने अलग बुलाया और उनको अपने हृदय से लगा करके उनसे कहा शत्रुघ्न मैं तुमको एक आज्ञा देना चाहता हूं कार्य सौंपना चाहता हूं आज्ञा देव स्वामी कैस कार्य को करने के लिए मैं तुमको अपनी कसम दे रहा हूं आज्ञा देव स्वामी कहें अपनी ही नहीं तो श्री सीता जी को मां कहता है ना इस तेरी मां के भी तुझे सबंध दे रहा हूं सीताराम के चरणों की सौगंध तुमको दे रहा हूं मेरा कहा हुआ काम तुम अवश्य करोगे श्री शत्रुघ्न जी समझ नहीं पा रहे थे कि शत्रुघ्न तुमको यह काम सौंप रहा हूं कि मेरी मां की सेवा करना कह हां मैं कौशल्या कौशल्या नहीं कौशल्या जी की सेवा करने वाले तो अनेक हैं सुमित्रा जी की सेवा करने के लिए अनेक हैं लेकिन वह माननी श्री कैके जो किसी की सेवा लेना स्वीकार भी नहीं करेंगी और कोई उनकी सेवा करने के लिए जाएगा भी नहीं भरत ने उनसे बात न करने की कसम खा ली है इसलिए भरत में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन हे शत्रुघ्न मेरे वियोग में अगर सबसे अधिक दुखिनी कोई अयोध्या में है तो उसका नाम कैघ्री हे शत्रुघ्न हे मेरे लाल तुमसे मेरी तुम्हें मेरी यही आज्ञा है कि मेरी उस मां की सेवा करना चाहू शत्रुघुन चरस्व्य वचन चेदमब्रवीत मातरम रक्षक के मां रोषं कुरुता प्रती धन्य है रघुनंदन भगवान कहते शत्रुघ्न केवल सेवा ही नहीं करनी है मेरी मां की रक्षा करनी मातरम रक्ष मुझे जंगल में लोग देख के जा रहे हैं मुझे वनवासी देश में देख के लोग जा रहे हैं किसी का प्रेम अंधा होकर के उद्वेलित हो जाए और वो कहीं कहीं कहीं को संसार से उठा ही न दे इसलिए हे शत्रुघ्न मेरी प्रार्थना है कि मेरी मां की रक्षा करना मातरम रक्ष बड़े भाव हैं इसके आचार्यों ने बड़ा इसका आस्वादन किया है माताएं रोती हुई चली भरत रोते हुए चले शत्रुघ्न आठ पोषते हुए चले प्रजा परिजन सब रोते हुए चले जा रहे हैं मैं कहा तक कहू महाराज वशिष्ठ भी भारी मन से चले जा रहे हैं रघुनंदन जब सब प्रस्थित हो गए तो उत्तुंग शिखर पर चित्रकूट के पहुंच गए जहाँ से कामत की, के जहाँ से की सबके दर्शन और ज्यादा हो जाए इधर से उधर उधर श्री भरद्वाजी से मिलते हुए श्री अयोध्या जी आ गए अयोध्या वीरान पड़ी है जहा अयोध्या में दिन में चार चार उत्सव होते थी अयोध्या उत्सव हीन हो गई है नोत्सवा सम्रवर्तन थे भरत जी ने सबको बुलाया और कहा अब मैं श्री अयोध्या में नहीं रहूंगा ये अयोध्या मुझको राम की अनेक स्मृतियों से लिपटी हुई अयोध्या मुझे व्याकुल कर देती है मैं यहां जी नहीं पाऊंगा मैं तो नंदी ग्राम जाना चाहता हूं भरत शोक संतप्त संतप्त गुरून इदम अथा ब्रवीत नंदी तो नंदीग्राम जाएंगे सबको बुलाया सबसे प्रार्थना की वशिष्ठ जी महाराज ने कहा सुभ्रतम श्लाघनीय बहुत सुंदर विचार है तुम्हारा यदुक्तम भरतत्वया वशिष्ठ जानते हैं कि भरत अयोध्या में रहेंगे तो खतरा बढ़ बढ़वाता रहेगा नंदीग्राम चले जाएं अच्छा रहेगा खतरा किसी की मारने का नहीं वियोग कभी बहुत बढ़ जाए कुछ और परिस्थिति में उत्पन्न हो जाए ये खतरा श्री भरत जी महाराज नंदी में मंत्रियों को बुलाते हैं सबको बुलाते हैं अयोध्या नंदीग्राम में आ गई हो ऐसा समझ लीजिए नंदी ग्राम में बड़ी भारी भीड़ हुई जो देश सुन रहा है वही दौड़ता हुआ चला जा रहा है हम नंदी ग्राम जाएंगे हम नंदी ग्राम जाएंगे हम नंदी ग्राम रहेंगे सिंहासन पर स्वर्णमय सिंहासन पर भगवान की पादुका को विराजित किया पादुका के आधीन ही सब राज्य कर दिया, पादुका जी को राजा बनाकर स्वयं मंत्री बन गए जो कुछ भी भेंट आती है पादुका जी को समर्पण की जाती है पादुका जी से पूछ पूछ करके राज्य कार्य का संचालन होता है इधर श्री भरत जी महाराज श्री नंदी ग्राम में विराजमान है भगवान ने कहा लक्ष्मण अब मुझको चित्रकूट नहीं अच्छा लगता है भावना देखें दोनों तरफ एक अब मुझको चित्रकूट नहीं अच्छा लगता देखो यह स्थल यहां मैंने भरत को उठा के हृदय से लगाया था देखो यह स्थल जहां मैंने माताओं की चरणों की वंदना की थी देखो यह स्थल यहां पर मेरे पिताश्री के लिए पिंडदान किया था हे हे लक्ष्मण चित्रकूट में लिपटी हुई इसी भरत की स्मृति को मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ अपने हृदय से इसलिए मैं इस चित्रकूट का परित्याग करना चाहता हूँ न तोच यद वास कारणु भीष्टदाइ मे भरता दृष्ट मातरश्च सदागरा सामृतिरन्वी त्यम अनुशोचता और मैं उन्हीं को सोचता पड़ा रह जाता हूं मेरा भरत ऐसा मेरा भरत ऐसा मुझे और कुछ सोचना है इसलिए है श्री लक्ष्मण तस्मा अन्यत्र गच्छामा। इसलिए अन्यत्र चलेंगे ऐसा विचार करके भगवान श्री अत्रि महर्षि के पास आते हैं अत्रि महर्षि भगवान को पुत्र की तरह प्यार करते भगवान उनको पिता की तरह आदर समादर स्नेह देते हैं अनुसुईया जी का भगवान के प्रति बड़ा ममत्वपूर्ण भाव है आज अत्यंत तो ममत्वपूर्ण भाव है देखो अत्रि कहते है किसको हैं जिसमें त्रि न हो उसको कहते हैं अत्रि त्रि से विरहित जो अर्थात जो त्रिगुणों से अतीत तो हो उसका नाम है अत्रि निरुक्त में अत्री के एक विपत्ति यह भी है कि अत्रीति अत्री जो यही पर विद्यमान है उसका नाम है अत्री इन दोनों वित्पत्तियों से अत्री का मतलब तो भगवान ही होगा है ना अत्री का मतलब भगवान ही होगा यहां यानी अत्री इस वित्पत्ति से भी और रामजी उस वित्पत्ति से भी अत्रि को भगवान ही कहेंगे अब श्री अत्री जी महाराज के यहां भगवान जाते हैं अत्रि महाराज ने भगवान का बड़ा स्वागत किया है बड़ा सत्कार किया है भगवान को पुत्र की तरह प्यार दिया है यहां पर भगवान लिखा भी है अत्रि को कंचापि भगवान अत्रि ही पुत्रवत प्रत्युप्यत इस प्रकार से श्री अत्रि महाराज ने अनुसुईया जी की कथा सुनाई है बड़ी विलक्षण कथा है वो श्री सीताजी अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम करती हैं अनुसुईया जी ने उनको बड़ा आदर दिया बड़ा स्वागत किया पूछा कि सीते तुम्हारे स्वयंबरी कथा में सुनना चाहती हूँ मुझको सुना श्री अनुसुईया जी को महारानी सीता ने स्वयंबर की कथा सुनाई है सुनकर के अनुसुईया जी गदगद हो गई अपने भुजाओं से लेकर के अपने हृदय से लगा लिया उनका सिर चूमने लग गई हुँ? अनुसूया तो धर्म श्रुवा महती कथा परिय सज्जत बाहुभ्याम शिव्याघ्रय मैथिलीम और इसके बाद बहुत कुछ दिया है बड़ा सत्कार किया है वस्त्र दिए हैं आभरण दिए हैं मालाएं पहनाई हैं ऐसी माला पहनाई जो कभी मलान न हो, हो ऐसी माया माला पहनाई है अब राम और लक्ष्मण जी महाराज ने जब सीता जी का इतना सत्कार देखा श्री एम सुजी के द्वारा तो बड़े खुश हुए महाराज प्रहृष्ट प्रीतिदान तपस्वून वसना वरण सृजाम प्रहृष्टस्वभावद रामू लक्ष्मणस् महारथ मैथिल्या सत्क्रिया दृष्ट कैसी सत्क्रिया थी ओ कैसा सत्कार था श्री किशोरी का कि मानुशेष सुदुर्लभ एक शब्द के ऊपर मैं ध्यान दिलाऊंगा आपका यहाँ पर सीता का सत्कार नहीं देखा यहाँ जानकी का सत्कार नहीं देखा यहां सत्कार किसका देखा मैथिली का देखा है मैथिली का सत्कार कहने का भाव के जिस प्रकार मिथिलेश नंदिनी का मिथिला में श्री सुनैना जी सत्कार करती हैं, श्री जनक महाराज सत्कार करते हैं उसी प्रकार श्री अनुसुया जी ने श्री मैथिली का सत्कार किया है मैथिल्या सत्यम इस प्रकार से यह कथा निकल करके आरण्य कांड में प्रविष्ट हो रही है कथा आज बहुत लंबी चौड़ी दौड़ की कहनी है इसलिए बहुत सूक्ष्म कथाएं कहूंगा और आप लोग उसको पकड़ेंगे मैं आज दौड़ूंगा और आप लोग दौड़ में मेरे पीछे पीछे जहां तक तो चल पाऊंगे चले प्रवेश महारण्यम दंडकारण्य मात्मान रामोदर्श दुर्धर्ष स्थापाश्रम मंडलम अरण्य का पहला श्लोक इसमें भगवान को दो विशेषण दिया गया है दंडकारण्य में प्रवेश करने के पहले आरण्य कार्य के पहले श्लोक में भगवान को दो विशेषण दिया गया आत्मान और दुर्धर्ष अर्थात दुर्दर्श आत्मवान श्री राम महा, महारण्यम दंडकारण्यम प्रविश्यपसाश्रव मंडलम ददर्श आत्मवान और दुर्धर्श जो श्री रघुनंदन है उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश करके तपस्वियों के आश्रम समूहों का दर्शन किया है राम जी ठाकुर को आत्मवान कहाया, आत्मवान का मतलब धैर्यवान आत्मवान का मतलब धैर्यवान ठाकुर बड़े धैर्यशाली हैं दंडकारण्य में प्रवेश करने वाले अगर ठाकुर धैर्यशाली न होंगे तो काम बिगड़ जाएगा इसलिए आत्मवान शब्द पहले राम जी आत्मवान का मतलब क्या है इंद्रियां इंद्रियांत कर्ण जिसने अपने इंद्रियों को और अपने अंतकरण को बस में कर लिया हो उसका नाम है आत्मवान मैं आपसे निवेदन करूं इस श्लोक में सारे अरण्यकांड की कथा की सूची है। लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा है ना आत्मवान आत्मवान कहने का मतलब राम जी इस जंगल की गहन विभीषिका से डर करके नहीं उसका स्वागत करने के लिए ठाकुर जी आगे बढ़ रहे हैं इसलिए ठाकुर जी को आत्मवान राम जी दुर्धर्ष है ठाकुर जी दुर्धर्ष कहने का मतलब वो कि किसी भी दुश्मन के द्वारा ठाकुर को धर्षण नहीं किया जा सकता है दुषद भी ही, शत्रु भी अप्रधिश्य जो शत्रुओं के द्वारा जिसका धर्षण न हो पावे उसका नाम है दुर्धर्ष चौदह हजार सेना को लेके खूषण आएंगे लेकिन ठाकुर का धर्षण न कर पाएंगे और ऐसा स्वरूप कहीं मिलेगा नहीं देखने को महाराज ये कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बाधत सोह क्यों मरकत सयल परल रत दामिनी कोट सो जुग भुजो इसलिए ठाकुर को क्या कहा दुर्धरशा दुर्धर्शा कहने का भाव चित्रकूट में बड़े बड़े हिंस दंडकारिण्य में बड़े बड़े हिंस पशु रहते हैं महाराज उन हिंस पशुओं की परवाह न करके और भगवती जनकर सीता को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इसलिए दुर्दर्शा दूरदर्शन पिछली कथा को भी समाहित कर रहा है चित्रकूट में रहना दूरदर्श का ही काम था महाराज जी हां सच मैं आपके चरणों में निवेदन करूं मैं लगभग 40 वर्ष पहले से चित्रकूट गया अपने श्री महाराज जी के साथ जिनके चरणों में बैठकर मनुष्य रामायण पड़ा, उनके साथ गया अभी यहां चित्रकूट ये लोग आए हुए हैं श्रोता वहां के एक बहुत बड़े विद्वान भी आए हुए हैं जो वेदों के व्याकरण के बड़े अच्छे विद्वान तो राम जी अब मेरी बात की, मे, मेरी बात कहा तक सत्य बताए आपको इनसे पूछेगा चालीस वर्ष पहले मैं गया सीएम जी के आगे जो बढ़ा तो महाराज कहीं पगडंडी नहीं कोई रास्ता नहीं कांटे चारों तरफ कटेले पेड़ चारों तरफ महाराज उसमें से निकल के जाना बड़ा मुश्किल था बोले महाराज उसमें से निकल के जाना बड़ा मुश्किल था अब तो कुछ नहीं है महाराज अब तो कुछ नहीं है और वहां शेर दहाड़ते थे महाराज मैंने सुन, मैंने सुना नहीं है लेकिन मैंने सु, ऐसा सुना है कि ऐसा होता था शेरों की दहाड़ नहीं उधारते थे उस भीषण व्यालान भयंकर जंगल में प्रवेश करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं था और उसी रास्ते दंडकारण्य आगे बढ़ा जाएगा और ऐसे जंगल में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं इसलिए उनका क्या नाम है दुर्धर वो दुर्धर्ष है आत्मवान दुर्धर महारण्यम दंडकारण्यम ये सब आगे पड़ेगा महारण्यम दंडकारण्यम वहां पर प्रवेश करके तापस आश्रम मंडलम ददर्शन तापस तपसियों के आश्रमों का समूह था वहां पर पहुंच गए कैसे तपस्वी थे कई बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण थे बड़े बड़े भाग... बड़े बड़े राम जी फल मूलासन रहने वाले द... बड़े दांत ब्राह्मण थे ऐसे ब्राह्मण थे नहीं? ऐसे तपस्वी थे उन लोगों में ठाकुर जी प्रवेश कर गए उस तापस आश्रम मंडल में तद दृष्ट राघव श्रीमान तापस आश्रम मंडलम यहाँ ठाकुर को श्रीमान कहा गया है अरण्य के पहले आरम्भ में श्रीमान कहने का भाव कि बड़े बड़े अमलात्मा बड़े बड़े वीतराग बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े परमहंस बड़े बड़े जोगीन्द्र बड़े बड़े मुनींद्र बड़े बड़े सिद्ध संत सब ठाकुर के दर्शन के लिए आंख बिछाए हुए अभी अभी अभी मैं बताऊंगा आपको दो एक संतों की बात कि जो कहते हैं कि ब्रह्मलोक से बुलावा आया था लेकिन मैं गया नहीं अब इन संतों को ठाकुर को दर्शन देना है और जिस जिस बेश में ठाकुर का दर्शन करना चाहते हैं जिस जिस बेश की उन्होंने कल्पना कर रखी है उसी उसी बेश में ठाकुर को दर्शन देना है इसलिए श्रीमान शब्द का प्रयोग है कांतिमान दीप्तिमान शोभा अथवा श्रीमान कहने का भाव इस कार्य में श्री जनक नंदिनी का वियोग होगा इन मर्ष बाल्मीकि कहते स्मरण रखो अरे रामायण पढ़ने वालों मेरे राम का श्री से कभी वियोग हुआ नहीं है नहीं होने वाला है नहीं इसलिए वो श्रीमान है हुँ? राम जी तत् दृष्टारा घव श्रीमान तापसाश्रम मंडलम अब तापस आश्रम मंडल को जब देखा है धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम जब तारशास्त्र मंडल को देखा तो ठाकुर ने अपने धनुष को उठाया उसकी डोरी नीचे उतार दी धनुष को विज कर दिया सज्ज था उसको विज कर दिया ध्यान दिया आपने धनुष को विज कर दिया विजय कृत्वा महद धनु विजम मतलब उसकी डोरी को उतार दिया विशिष्ट मौर्वीकम कृत्वा कृत्ज विजय क्यों किया क्यों कि विजय इसलिए किया विजय इसलिए किया रख जी हम सपस्वियों के यहां जा रहे हैं हम महात्माओं के यहां जा रहे हैं संतों के यहां जा रहे हैं यह कैसे जाए धनुष को विजय करना जो है ये वो उनका सम्मान करना है इसलिए धनुष को विजय कर अथवा धनुष को विजय क्यों किया धनुष की डोरी क्यों उतार दी क्या इनके यहाँ बड़े अच्छे अच्छे पाले हुए पशु होंगे मृगा आदि पक्षी होंगे और उन पक्षियों को उन पशुओं को कहीं हमारे धनुष को देख करके उनके मन में डर ना पैदा हो जाए इसलिए ठाकुर जी अपने धनुष को विजय कर देते हैं और विजय करके और फिर यहाँ पर ठाकुर ने दिखाया कि संतों का आदर करो लोग तुम्हारा जूता पहन के खट खट खट के ऐसे रोको महाराज तो आपकी खोपड़ी पर जूता पहन के चले हमारे साथ हाँ, ऐसा करते हैं, हैं के? तो राम जी विज्ञान कृतवा महधनु अब उस संत लोग भगवान का दर्शन करें और फिर दर्शन करें और हाँ, बार बार देखें हाँ, नेत्री अनिमिष ही निमेशोमेश वर्जित अपनक नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं व्यवधान नहीं आ रहा है हु? और दर्शन करके भगवान को अतिथि पर्णशालायाम राघव सं अपनी पर्णशाला में ठाकुर जी को ले गए और पर्णशाला में लेकर के कहे महाराज हमारा आपका कुछ संबंध है क्या संबंध कैसे महाराज हम तो आज आए हैं अभी अभी आ ही रहे आज के अभी अभी आ रहे हैं संबंध कैसे बन गया क्या बिल्कुल संबंध है हमारा आपका और बड़ा सनातन संबंध है यह क्या है के राम जी भवद विषय वासना सबसे बड़ा संबंध यह है कि आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं भवद विषय विषय मने राज्य विषय मने देश विषय मने राज्य भवद विषय वासना हम आपके राज्य के रहने वाले हैं ये हमारा आपका सबसे बड़ा संबंध है और इसी नाते हे रघुनंदन आपके द्वारा हम रक्षे हैं आपको हमारी रक्षा भी करनी चाहिए रक्षणीयास्वया बम रक्षणी आपके द्वारा हम रक्षणीय आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए तो क्या अच्छा रक्षा कैसे करें प्रश्न है रक्षा कैसे करें तो आ, कब तक करें शाश्वत आप हमेशा रक्षा करें हमारे क्या अच्छा अच्छा कैसे रक्षा करें कि जैसे जैसे मां अपने बेटे की रक्षा करती है वैसे करो क्या बस अब तो ठीक है कहे नहीं ये भी ठीक नहीं है क्या तो फिर कैसे रक्षा करें कि जैसे माता अपने गर्भ की रक्षा करती है वैसे रक्षा करो जैसे माता अपने गर्भ की रक्षा करती है वैसे रक्षा करो मां बेटे में अनावधानी हो जाती महाराज मां बेटी की जैसा रक्षा करें अनावधानी हो गई क्यों मां ने कह दिया अपने पति से कराए इसकी रक्षा करो मां ने कह दिया अपने बड़ों बेटों से बड़ी बेटी से इसकी रक्षा करो अनवधारी हो गई लेकिन कोई मां यह नहीं कहेगी कि मेरे गर्भ की रक्षा तुम करो उसकी रक्षा तो तुम कोई करनी पड़ेगी इसलिए हे स्वामी रक्षणीय स्तया सस्वत गर्भभूता तपोधना हमारी आप रक्षा और फिर इसके बाद कन्द मूल फल सब करके श्री राम लक्ष्मण सीता का बड़ा सत्कार किया बड़ा स्वागत किया और भगवान श्री राम इन महात्माओं से विदा होकर के आगे बढ़े जब आगे बढ़े महाराज तो एक पर्वत की तरह कोई आ रहा है हो, देखो पर्वत की तरह हो हुँ? और वो ऐसा है कि मनुष्यों को तो खाए जाए और भी न हो ऐसा आ गया सामने आ गया और सामने जब आया तो श्री जनिकंदिनी को उठा लिया उसने अब महाराज भगवान राम हाँ हो बड़े भगवान राम कांपाए अभी तो दूरधर्ष आपने सुना अब देखो ये भी लीला धन्य हो नटनागर अब्रवीर लक्ष्मणम वाक्यम मुखे न परिशुष्यता मुख सूख गया और लक्ष्मण से लगे कहने हाय हाय अब क्या होगा है? भगवान ने मारे कैसी बात अभी मारता हूं इसको तम बिराधे विमोक्ष्यामी बज्री बजरम आया और कहता है कि तुम दोनों कौन हो भगवान ने कहा हम क्षत्रिय समझे तुमको हमको जंगली समझ लो नाम जी ऐसा समझ लो विधि नोचर हूं तुम मुझसे सुनो कि मैं कौन हूं तुमने तो अपना पूरा परिचय नहीं बताया लेकिन मैं बताता हूं मैं मेरा नाम बिराद है और महाराज जौ का मैं बेटा हूं ज्यो मने का मैं बेटा हूं जो का और मेरी माता का नाम था सतहृदा देखो मैं विराद हूं विराद का मतलब विराट का मतलब देखो हम पूजा पाठ नहीं करते कि हमारे मन में दया आ जाए जो पूजा पाठ करता है ना उसके मन में थोड़ी दया तो कभी न कभी आ ही जाएगी भूल से भी भी करेगा तो भी आ जाएगी कभी तो कहता मैं तो विराध हूं विगता राधना विराधा जिस जो कभी आराधना से सर्वथा कोसू दूर रहे उसका नाम विराध है या विराध का मतलब जिसकी आराधना करनी बड़ी मुश्किल है आप समझ रहे हैं? एक तो मैं आराधना से रहित हूं इसलिए मेरा नाम विराट विगत आराधना और दूसरा दुराराध्या राधा दुराराध्या है भी राधा जिसको शस्त्र से अस्त्र से मार न पावे आदमी उसका नाम है विराध और इसके बाद उसने कहा कि तुम लोग अगर अपना मंगल चाहो तो सीता जी को छोड़ के यहां से भाग जाओ नहीं अभी तुमको मार डालूंगा मैं त्वर मणव थाम नवा जी, नवाम जीवित माद दे भगवान कहते हैं अरे नीच धिकार है तेरे को अरे क्षुद्र धिक्कार है तेरे को क्षुद्र धिक्वाम तु हीना अर्थम तेरा अर्थ बड़ा हीन है अर्थ बड़ी प्रयोजन तेरा प्रयोजन बड़ा दुर्बल है तू जानकी जी को प्राप्त करना चाहता है ये तेरा प्रयोजन बड़ा दुर्बल तू नहीं प्राप्त कर पाएगा हु? हाँ एक प्रयोजन तो मिल जाएगा तुझको क्या कि तू मरना भी चाहता है तू मरना भी चाहता है तो समरांकण में तुझको मैं मारूंगा जरूर ये निश्चित हो जाएगा निश्चित होगा अब महाराज वो जानकी जी को तो छोड़ा और राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया और भगा वहां से बड़ी जोर से जानकी जी रोए अच्छिल्लाए हाय हाय बचाओ कोई रिया मानव टुका गुस्तो दृष्टवा सीता रघु उत्तम उच्च उच्च ईश्वरेण भगवान की महिमा को जानती हुई भी स्नेह बड़ा बलवान होता है स्नेह अनिष्टा संकी होता है इसलिए जानकी जी रोने लग गई भगवान ने कहा क्या करें लक्ष्मण कहें हमारा आज्ञा दीदी कह इसको खत्म करो कब तक खिलाओगे इसको हमारा तो कह ठीक है आप भी तैयार हो अब महाराज तलवार लिया दोनों भाइयों ने और एक ने बाया और एक ने दाया खट से महाराज अमनिया कर दिया उसको है? और एकदम उसकी भुजाएं नीचे आ गई रामस्तु दक्षिणम बाहूम तरसा तस् तस् रौद्र से मित्री सभ्यम बाहूम बहन जमस्तु दक्षिणम बाहूम तरसा तस् राक्षस और महाराज अब उसको एक गड्ढा में डाल दिया और गड्ढा में डाल की मट्टी से पाट दिया और मट्टी से पाट आए और कचरा खूब हाँ खूब कचराएं तो ऐसे मरेगा ऐसे मरेगा महाराज जी हाँ। पहले तो मारा बहुत तरह से लेकिन मरा वरा नहीं वो, वो उसके मरने का ही था उसको अस्त्र से शस्त्र से ताकत से किसी भी प्रकार से मारे ही नहीं जा सकता इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं खरदूषण विराजमन तो पहले, पहले कौशल्या जी के लड़के हो तुम दशरथ जी के पुत्र हो कौशल्या प्रजास्ता रामस्तुम विदित मया मैं भी पहले ऐसे थोड़ा था राक्षस पहले मैं गंधर्व था कुबेर महाराज ने हमको श्राप दे दिया इसलिए राक्षस हो गया अब तो तुम गड्ढा में तो मुझको डाई दियो गड्ढा में खूब डाल करके मुझको मार यही हम, हमारी यही गति है राक्षसों की यही जो दुष्ट होते हैं उनको गड्ढा ही में डाला जाता है देखो गड्ढा में सबको नहीं डालना चाहिए जला दो फेंक दो ये सब तो करना चाहिए लेकिन गड्ढा में जो है वो सब राक्षस ही डाले जाते हैं राम जी अब हम नहीं कह रहे हैं बाल्मीकि रामायण दिख रही है आपको अव टेचा पीमा रामा कोई भाई हो तो हमको मतलब की बुरा नहीं मानो तो ग्रंथ की कथा कह रहे हैं महाराज अब किसी के ऊपर लग जाए तो हम क्या करें हम तो कह रहे हैं गड्ढे में पानी चला जाए तो मेरा हमने एक बार कहा एक बात कहा, कहा अभी पर्सन और कीपल पर्सन क्योंकि तो महाराज ने आपने उनको खूब कह दिया हमके तुम महामूर्ख हो हम, हमारे शिष्य तीन जी ने कहा हमके तुम महामूर्ख मैं किसी को देखने के लिए कथा कह रहा हूं कथा कहने के लिए कथ कह रहा हूं मैं कथा कह रहा हूं कहीं चली जाए तो हम क्या करें अब जिसके पास है वो चला जाए तो हमारा क्या दोष है अवकम चापि माम राम निक्षिप्र कुशली ब्रज अब कभी कहा लिखा है कि राक्षसों की गति है लिखो देखो राक्षसाम गेश धर्म सनातन ये जो राक्षस हैं और ये जो धर्म से रहित है वैष्णवता से रहित है उनको यही घन के गाड़ करके जैसे आराम करना चाहिए चलो विराट गया हो ओ विराट जब गया है, तो सीता जी आठ ठाकुर जी को देख करके अब खूब महाराज आंखों से आंसू गिरा अब प्रभु अब अप पहले तो लड़ाई थी अभी पहली तो लड़ाई थी कहू घबरा मैं बिल्कुल तुमने तुमको मैंने वही कहा था हाँ बिल्कुल ठीक है अब ठीक रहूंगा मैं ठीक रहूंगी समाज स्वास्थ्य अब इसके बाद सरभंग महाराज के आश्रम में पधारे ठाकुर जी महाराज सरभंग ने बड़ा स्वागत किया बड़ा सत्कार किया कि हम तो आपका हमको तो वहां महाराज जब राम जी गए तो बड़ी भीड़ थी वो भीड़ किसकी थी हो वहाँ पर इंद्र है वरुण है कुबेर हाँ बड़े बड़े लोग देवता सरभंग ऋषि के आश्रम में लिखा है सब यहाँ पर सब क्यों आए कि सरभंग ऋषि को ले जाने के लिए बहुत दिन से आए सरभंग ऋषि ने कहा देखो हम तो जाएंगे नहीं कहें क्यों के घर को नाग ने पूछ, पूजे और वी पूजन जाए हैं घर में नाग देवता है उनको तो लाठी से नाग पंचमी को मारो नाग देवता घर में आए नाग पंचमी को आय लाठी ले लाठी और लाठी और ले, ले, ले बंदूक दूध लावा लेके चले उसके बाद कहा चल रहे हैं बांबी पूजने जा रहे हैं आज पंचमी है।, है तो आयो नाग न पूजा पूजन जाए तो क्या मैं ऐसा नहीं हूं मैंने किस लोगों को कह दिया जाएंगे नहीं ये लोग खड़े हैं खड़े रहे हे प्रभु मैं जाऊँगा हूँ नहीं मैं तो तुम्हारे देखने के लिए यहाँ पर हूँ रख दिया रद्दा महाराज है अहम ज्ञातवा नरव्याघ्र वर्तमानम अधूरता समय की नजदीक आ गए तो ब्रह्म गच्छामी सरभंगा चित्रकूट से थोड़ा और आगे चल के है ना महाराज सिंह सियाराम है ना? कितना दूर है पच्चीस किलोमीटर है हा? तो ब्रह्म जब सुना कि आप आ रहे हैं महाराज जी, जी मैं गया हूं महाराज जी मैं गया हूं कभी है ना? इसीलिए आपसे कहा कि ब्रह्मलोक अन्य गच्छामी तो आम अदृष्टवा प्रिया तिथि तुमको छोड़ करके मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा ऐसा मैंने कह दिया आ गए आनंद आगे गए पंथ अरे चित्तवत पंथ रहो चित्तवत पंथ रहो दिन में तो प्रतीक्षा करता था रात में सो जाता था तांड पट्टा ऐसा तो होता था कि चित्तवत पंथ रहो दिन राती सुने वाले को राम नहीं मिलते हैं हमारा ये देख लीजिए और तुमको हम कथा में सोएंगे हमको राम जी मिल जाए राम जाने कैसे मिलेंगे चितवत जितवत पलथ रियो राती चितवत पलथ रियो तीन राती अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती अब मेरी छाती ठंडी हो गई लेकिन एक बात है खड़े रहो खड़े रहो हां खड़े रहो बैठो खड़े रहो राम जी से कह रहे हो खड़े रहो और खड़े हो होके क्या करो कि हमको देखो ये <laughs> भक्तों की भावना बड़ी विलक्ष है ऐसे करते हैं महाराज खड़े रहो आज आज अगर हमको याद आएगा तो कई सुनाएंगे आपको भक्तों की कि तो खड़े रहो हमको देखो तुमको देख कर हमको देखो और कहें कि खड़े खड़े थक जाए तो थक जाओ फिर भी मुस्कुराओ खड़े रहो हमको देखो मुस्कुराओ और आंखें टकटकी लगा के देखती है रहो मुझको हां राम जी मुहूर्तम पश्यता पश्यता तमाम मुझको खड़े होके देखो आप और कब तक देखो जब तक मैं मरू नहीं जब तक तो मैं मरने न जाऊं ऐसा नहीं दोनों मंत्र है जब तक मैं मरने जाऊं दूसरी बात है और जब तक मैं मरूं नहीं बात एक ही हुई दो नहीं हुई एक ही बात हो गई अरे बाबा अंतर मतलब है।, है जब तक मैं मरने जाऊं का मतलब पता नहीं कब मर जाऊं उसको पता ही नहीं और ये कहते जब तक मैं न मरूं इसका मतलब मुझे मालूम है कि मैं कब मरूंगा और जब मैं चाहूंगा तब मरूंगा तो तब तक खड़े रहो जब तक हम तुमको जब तक हम मरे राम जी पश्यता तमाम यावजामी गात्र करे है? करे देख रहे हैं आप राम गोस्वामी जी के सुख थोड़ा थोड़ा हल्के हैं ये जरा जा, जा, करे वो तो कहते हैं कि तब लगी रहो दीन हित लागी क्या जब लगी मिलो तुम तनु त्यागी और ये कहते हैं नहीं रहो नहीं पश्य मुझे ओर देखते रहो एकदम अटेंशन देखते रहो मेरी ओर राम जी अब इसके बाद श्री महाराज के सामने उन्होंने योगाग्री से अपने शरीर को शांत करके और आगे चले पर मांझी स्वागत करने के लिए खड़े थे महाराज लिखा है इसमें पिता मह्च्चापी समीक्षितम द्विजम ननंद सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम सुधी के सै सरभंग आइए ऐसा आए। कहकर ब्रह्मा जी ने बड़ा स्वागत किया और भगवान सरभंग के आश्रम में महाराज इधर से उधर से पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से अरे देखो महाराज ये आए वो आए वो वो अरे बड़े बड़े आ रहे महाराज ये देखो बड़े बड़े जटाधारी और बड़े बड़े महाराज कोई नंगा कोई तिरंगा कोई ऐसा कोई वैसा कोई राख लपेटे कोई कोई आरा कोई ठा सब सब आ रहे आरा ठारा समझे कोई ठाड़ा कोई आड़ा सब मारा गया उधर से सब चले आ रहे ठाकुर की तो सब बता सब चले आ रहे हैं इधर से देखो उधर से देखो सब चले आ रहे हैं है? अब एक जाति हो तो मैं बताऊं ये तो बहुत जाति है मैं क्या बताऊं कल नाम बता दूं आपके और फिर प्रणाम करूंगा इनको वही खानसाह बाल किल्या संप्रक्षालाह मरीचिपा मई बैठ जाती वही खाना वही खानसाह ये बड़ा मुश्किल है बीच में आने वालों के झंझर है न कथा सुनने के लिए यहां पर आए हैं लोग यहां पर समय से आना चाहिए ये कथा सुनने के लिए आए हैं फिर भी समय से नहीं आ पाते अरे समय से आओ अपने लोग कहते हैं हम जाएं तो पंडित जी महाराज उठ के हमारा जरा स्वागत करें इसीलिए देरी से आया था है हैं देरी। राम जी यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं दूर से आए हैं फिर भी आवाज अभी चले गए सोए ले थोड़ा सा अब दस बजे कथा शुरू होती है पूजन करके प्रसाद पाकर के भी आदमी आ सकता है बाहर से लोग आ रहे हैं दस बजे और यहाँ के लोग जो हैं कथा सुनने होने के बाद मेरी प्रार्थना है आपको, आप लोगों से कि आप कथा सुनने के लिए इतनी दूर से आए हो तो कथा आरंभ होने के पांच मिनट पहले आपको आ जाना चाहिए जब यहाँ पर फिर बाद में आओ तो बाहर बैठो बई खानशाह यहाँ खाली रहे कोई परवाह नहीं बई खान नशा बाल हम तो कथा सुनाने के लिए नई की धरती को आए हमारे ये हमारे गंगा बाबू शिष्य हैं ये हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं ये एक बन गए माध्यम कोई इनके ऊपर मैंने उपकार नहीं किया है इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है कि नयिशारण की धरती में मेरी इच्छा थी कि मैं रामायणी कथा कहूं वो सुनाने तो मैं इस धरती को कथा सुनाना चाहता हूं और मेरे सामने इस धरती के आराध्य हैं आप लोगों से तो इतनी प्रार्थना कि तो कम आओ चाहे ज्यादा हो लेकिन हमको कथा में व्याघात मत कथा में हमको विघ्न मत पहुंचाऊ यहां दो आदमी रहेगा तो भी मैं वही कथा कहूंगा लेकिन व्याघात मत करो बस इतनी प्रार्थना तो व्याघात क्या है बैठे हुए आए के चले आ रहे हैं चली आ रही हैं पैर मारते हुए ये सब गलत काम है आपको कथा के पहले आना चाहिए सबको श्री सीतारामचंद्र भगवान बैखा नशाह हम ज्यादा बोलते नहीं लेकिन हमसे नहीं सहा जाता तो बोलते हैं क्या करें एक आदमी एक देवी ने कहा कि मेरा छोटे छोटे बच्चे आपको दया नहीं हमके बच्चे तो क्या करें बच्चों की तो मुझे मेरे ऊपर बड़ी दया बच्चों की तो बहुत दया है बच्चों के ऊपर लेकिन बच्चे अगर विघ्न करें तो हम क्या करें फिर बताओ ना बैखान शाह बाल खिल्या आप कैसे कैसे तपस्वे तो आ रहे हैं आइए प्रकृतम मनुषरा मैखान शाह बाल खिल्हा आए बैखानस माने उसको उम्र जो ब्रह्मा की न से पैदा हुई ध्यान देना तपस्वी के दल कैसी कैसी लोग कहते हैं कभी कभी हम तो महाराज परेशान हो जाते हैं कहते हैं महाराज जी कि आप एक समय भोजन करते हैं इससे क्या हुआ मैं चार बार खाना चाहिए मजे उठार से कि जिनका महाराज जी ये क्या करते हैं आप हुँ? ये पैदल घूमते हैं कहीं थूक है कहीं पाक है मुझे रहने दो तो, मुझे जैसे रामनवमी को तो भगवान का जन्म बारह बजे हो जाता फिर दिन भर व्रत करने से क्या फायदा आत्मा भी तो भगवान है इसको तकलीफ नहीं देना चाहिए है ना सवेरे चार बजे स्नान करने से क्या फायदा है? अरे बढ़िया आराम से सोइए ठाठ के साथ शरीर को काया को कष्ट नहीं देना चाहिए ऐसा ऐसा सब कहते हैं महाराज मेरी तो बोलती बंद हो जाती है मैं क्या करूं हा? मेरी तो बोलती है।, है।, है? अब आप सुन ले कि कितने कैसे कैसे तपस्वी होते हैं महाराज जी वही खान, वही खान जो भगवान के हमारे पास समय नहीं लेगी इसके लिए करूंगा राम जी जो भगवान ब्रह्मा के न से पैदा हुए बाल खिल लिया जो बाल से पैदा हुए संप्रक्षाला एक बार मधुकरी लिया और उसको पा लिया बर्तन धोके रख दिया उसके बाद फिर आप अमृत लाओ तो पाने वाली नहीं है संप्रक्षालाहा मरी कुछ नहीं पाते महाराज खाली सूर्य और चंद्रमा की किरणों को पीके रह जाते हैं मरी छिपा एक लोढ़ा रखते हैं लोढ़ा समझते अरे लोढ़ा समझते कि नहीं अरे लोढ़ा लोढ़ा मसाला पीसने वाला है ना? एक लोढ़ा रखते हैं महाराज जी और जो कुछ भी मिले उसी लोढ़ा से फूटे और पा लिया और कुछ नहीं अश्म कुट्टा पत्रा हारा कुछ लोग खाली पत्ता खाते हैं महाराज कोई बेल पत्ता खाता कोई तुलसी का पत्ता खाता कोई असत्य का पत्ता खाता कोई इसका कोई उसका, उसका पत्ता हारा दंतोलू कोई लोग उखल है उनके पास महाराज और उसी उखल में कूट के पाते हैं तो उखल क्या है महाराज जी ये दात ही उखल है है ना और को उखल मुंह जो है उखली है और उखल, उसी से महाराज खूब मजे में टूटा कूट करके लार में लगाया लार में लगा के उसको ये आप लोग सुनने की बात है महाराज ये कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा जल्दी दन तो अगर हैं तो हम आप हमको तो दर्शन होते नहीं दंतो लू खली नश्च और तथय उन्मज्ज का संत होते हैं ये उन्मज्जक क्या होते हैं राम जी तो ये आकंठ जल में डूब करके और कोई कमर पर्यंत जल में डूब कर कोई वक्ष पर्यंत जल में डूब करके तपस्या करते हैं दिन में सूर्य की सन्निधि में सूर्य सूर्यास्त हुआ तो उससे निकल करके बाहर आ जाते हैं उन्म्ज कहा गात्र सैयाहा गात्र सैया का मतलब राम जी जो बिछौना उछौना कुछ नहीं हाथ की तकिया बनाया और ठाठ के साथ सोए गए गात्र सैयाह एक होते हैं असैया असैया का मतलब वो है ये नहीं महाराज अरे पृथ्वी की भी सैया नहीं तो फिर कैसी सैया है वो खड़े रहते हैं महाराज वो खड़े रहते हैं है? और खड़े खड़े सो लेते खड़े खड़े सब कुछ कर लेते हैं असैयाहा आपको महाराज जी तो मुश्किल आओ अयोध्या जी में सैकड़ों दिखा देंगे है ना असैया खड़ेश्वरी हो वही खड़े स्वरी होते हैं है? असैया तथई वो अनवकाशिका ये बहुत बढ़िया आपके करने लायक बात है वह अनवकाशिका अपने को भी शिक्षा दे रहा हूं अनवकाशिका ये अनवकाशिका क्या है हो अनवकाशिका राम जी यहा ध्यान दीजिए अनवकाशिका क्या है कि जिनको अवकाश ही नहीं है जिनको अवकाश नहीं एकदम अवकाश नहीं है राम सवेरे उठे स्नान किया संध्या किया पूजा किया और उसके बाद महाराज जी ठाकुर जी का करके और थोड़ा सा ठाकुर जी को बाल भोग किया बाल भोग करते करते फिर जैसी सीताराम से बाल भोग करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा उठे राजभोग ठाकुर जी को बनाया लगाया अब सीताराम सीता एक क्षण भी उनको अवकाश नहीं और सियाराम एक क्षण भी उनको अवकाश नहीं अवकाश का तो नाम ही उनके पास नहीं महाराज जी अनवकाश हमेशा अनवकाशिकाह चाहे जो कुछ करे, राम राम करे, चाहे जो कुछ करे, लेकिन भगवत भगवत संबंधी करते रहते हैं अनवकाशिका और शरीर आले पी के रह जाते, एक है, रह जाते एक है खाली जले पी के रह जाते हैं रामजी वायु भक्षा आ एक है खाली वायु पीके रह जाते हैं हवा पी के रह जाते हैं रामजी आकाश निलय आहा एक है महाराज आकाश निलय है ये आकाश नीले क्या है महाराज जी एक ने हमसे कहा एक बार देव देवराह बाबा बड़े ढोंगी है तो क्यों ढोंगी है अरे कहीं जमीन में रहती है। या ये बचान में रहने क्या जरूरत अरे कहीं ये भी समस्या आकाश नीले वो जमीन पर नहीं रहते वो आकाश नीले आतना और कुछ लोग महाराज इतने ऐसे हैं कि वेदियों पर सो जाते हैं यज्ञ की बेदी कथा की बेदी जो भी बेदी है उसी बेदी पर ही सैन कर लेते हैं स्थंड और और राम जी कथोर्धवासिना और कुछ लोग महाराज ऊंचे रहते हैं कुछ लोग दानता माने दमनशील और कुछ लोग आर्द्रपट वाशाह और कुछ लोग महाराज जी भीगे कपड़ा पहने रहते हैं निकल के आए जब तक कपड़ा भीगा है, तब तक बाहर हैं, और जब कपड़ा सूखनेगा तो फिर जल में चले या फिर भिगो लिया फिर स्नान कर लिया आर्द्र पटवासाह अस्सा जप आज मुश्किल है, है? अस्सा जपाह उनका हाथ कभी खाली रहता ही हाथ में हमेशा माला जब देखो तब माला हाथ से कभी छूटते और हाथ से अगर माला कहीं किसी कार्य में छूट गई तो ऊंट से नाम नहीं जाता सजपा अतपो निष्ठा हो तपस्या कर रहे हैं महाराज ने विभिन्न प्रकार की अपंच तपा पंचाग्नि तापते हैं महाराज पंचाग्नि तापते हैं क्या हम तो रोज तापते हैं महाराज क्या अभी तापते हैं इस समय अभी हम पांचवाग्नि तापते हैं अरे ऐसे नहीं हो वो जेठ जेठ में पंचाग्नि तापो जेठ में चारों हमारे यहाँ अयोध्या में आइए अनेक संतों का दर्शन कराएंगे हम आपने हाँ, अभी सब है हाँ, हमारी श्री अयोध्या जी में अभी ऐसे भी संत मिलेंगे महाराज जी खाली दूर की सुनकर के अखबार में पढ़कर के कहीं नाग भगवत से घोड़ना संतों के दर्शन होंगे अभी भी होंगे राम जी राम जी यहां हाँ, राम जी क्या कह रहा था मैं पंचतपा चारो तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ चार, चार अग्नि दलाली महाराज जी और चारों तरफ अग्नि जल रही ऊपर से सूर्य महाराज और बीच में खड़े होकर के एक पैर से महाराज तपस्या कर रहे हैं राम नाम जब है पंचतपा बहुत से लोग चौरासी अग्निवाले चौरासी दर्शन किए आपने दर्शन किए चौरासी चौरासी अग्नि महाराज जेठ में माघ में नहीं होती हाँ जेठ में चौरासी अग्नि चारों तरफ और बीच में बैठ करके ध्यान लगा करके आंख बंद करके नियम कर रहे हैं महाराज जी है न पंचतपाह हाजी ये, ये ऐसे, ऐसे ऐसे ये सब जितने थे वो सब के महाराज वहां आए और आकर क्या किए सर्भांग सर्वभंगाश्रमे रामम अभिजगमूहू अभिजगमू मने राम जी शरणम प्रापू ये सब ठाकुर जी के शरण में आ गए और शरण में आकर के लगे कहने कि हे स्वामी हे नाथ आज आपके सामने हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं हम तो कुछ प्रार्थना करने के लिए दल बटोर के आए हैं है? कोई पूर्व से बात पहले निश्चित थी महाराज जी सब सब आ गए महाराज जी अर्थत्वान्नाथ बक्ष्यामस हम आपके सामने कुछ याच रहे मांग रहे हैं स्वागत सत्कार नहीं मांग रहे हैं हमको क्षमा करिए बोलो क्या करना चाहते हो कहिए देखिए सामने कंकाल देख रहे हैं एक कंकाल देखिए हड्डियों के कंकाल देखिए महाराज जिनकी संख्या अगणित जानते ही किसकी कंकाल है रामजी ही पश्य शरीर शरीरों को देखें कंकाल को ये किसके शरीर है के मुनि नाम ये मुनियों का शरीर है और कैसे मुनी के भावितात्मनाम भावितात्मने ध्यातात्मनाम जो ध्यान में बैठे हुए थे और राक्षस आए उनको ऊपर टूट करके उनका वक्षण कर गए भावितात्मने बने निधि ध्यासन निष्ठा नाम ऐसे महात्माओं को सब खा गए महाराज जी ए ही पशु शरीर राणी मुनिनाम भावितात्म नाम हता नाम राक्षसईर घोरई बहू नाम बहुधा बने भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र ने निसी चरण कर सकल मुनि खाए सुनी रघुबीर नये जल राम रानी की आंखों में आंसू आ गए आंसू क्यों आ गए महात्माओं मुनियो सतों सिद्धो, आप में वह है कि एक छिल्लू जल में राक्षसों का विनाश कर सकते हैं लेकिन आपने ऐसा नहीं किया आपने ऐसा क्यों नहीं किया मुझे यश देने के लिए ऐसा नहीं किया मेरे, मेरे यश को प्रकट करने के लिए संसार में आपने अपने को खिला डाला है महात्मन, हम आपके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते रघुबीर नयन जल छाये हम क्या कर रहे हैं आज कि महात्मन इन आपके खाने वाले राक्षसों का हम विनाश करके रहेंगे राम जी तपस्विनाम रणे शत्रुंतुम इच्छा मी राक्ष पश्यंतु वीरियम ऋषय तपोधना हम दोनों भाई मिलकर के समस्त शत्रुओं का नाश कर डालेंगे इस प्रकार से भगवान श्री राम यहां से ये यह महाराज एक एक चरित्र ऐसे है कि घंटों इसका आस्वाद किया जाए मुझे तो इन चरित्रों को आदर पूर्वक प्रणाम करके आगे बढ़ना पड़ता है महाराज जी इसके बाद भगवान सुतीक्षण जी के महाराज के पास देखो हो रामचरित मानस के तुलसीदास जी महाराज की जो सुतीक्षण है और वाल्मीकि जी की जो सुतीक्षण है इन दोनों में जरा अंतर है बहुत अंतर है अगर अंतर पूछोगे हमसे तो हम तो ये बताएंगे कि ये थोड़ा नीरस है और बहुत सरस है मैंने नीरस नहीं कहा है सरस भी नहीं कहा है मेरा समझिएगा मैंने क्या कहा है। ये थोड़ा नीरस है और वो बहुत ज्यादा सरस है समझे ना तो ये महाराजी इन्होंने गलत लिखा कि उन्होंने ना इन्होंने गलत लिखा ना उन्होंने गलत लिखा अवतार तो भगवान के बहुत हैं एक अवतार में ऐसे थे श्रीक्षण जी महाराज और एक कल्प के अवतार में वैसे थे राजी दोनों सही है राम जी महाराज ने कहा आपका स्वागत है स्वागतम ते नर श्रेष्ठ कांत सनाथम हे नाथ हुँ? हम आपके आने से सनाथ हो गए ये आश्रम वासी सब सनाथ हो गए सारा आश्रम ही सनाथ हो गया राम जी और बात करते करते हुँ? और महाराज जी संध्या हो गई संध्या हो गई हो भगवान कंद मूल फल सब कुछ गया इसके बाद संध्या हो गई और जो संध्या हो गई तो भगवान ने क्या किया कि अनुवास पश्चिम संध्याम पश्चिम संध्याम अनुवास्ययंकालीन संध्या को अनुवास्य अनुवास माने विधिवत कृत्वा विधिवत उपास्य है विधि पूर्वक सायंकालिक संध्या ये ठाकुर का जो भक्त है अगर वो संध्या नहीं करता अपने अधिकार के अनुसार तो ठाकुर का भक्त कहलाने का अधिकारी वो नहीं है ये हम बार बार आपको कहते हैं बार बार कहते हैं हम पढ़ाते रहते हैं तो भी चिल्लाते रहते हैं चले मारे सब चाहे मत मान मेरी आदत में कह डालता हूँ ना जो संध्या नहीं करता वो ठाकुर का प्रिय कभी नहीं बन सकता अधिकारानुसार जो मैं अधिकारानुसार बराबर कहता उसको ध्यान देना अधिकारानुसार अगर सावित्री का जप नहीं करता है तो अभी ठाकुर का प्रिय पात्र बनने का अधिकारी नहीं है अनुवास पश्चिम संध्याम तत्र वासम अकल्पय सुदीक्षण किया बड़ा आश्रम है महाराज वहां पर रहे और फिर दूसरे दिन बड़े महात्मा भी महाराज के साथ हो रही है हम भी रहेंगे आपके साथ कह हम भी रहेंगे कह हम भी रहेंगे भगवान किसी को नानका चलो कोई हर्जा नहीं है ना जहां जमेंगे जहां जम जाएंगे जहां जमेंगे जम जाएंगे है ना दूध मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा तो दूध घी मिलेगा तो घी और रामरस मिलेगा तो रामरस क्यों यार जो मिलेगा अपना पालेंगे मांगना मत की रामरस नहीं है वैसे तो नहीं है महात्मा चाहे जो चले साथ में लेकिन ये मत कहना कि रामरस नहीं, है। नहीं बड़े बगर राम रस को मिले बगैर राम रस को नहीं मिले तो भूखे रह जाओ महाराज महात्मा बहुत चल रहे ठाकुर साहब बताता हूँ आपको है ना तो भगवान ने श्रुतीक्षण जी से कहा कि महाराज अब हमको आज्ञा दे हम आगे बढ़ना चाहते हैं अब महात्मा हमारे साथ बहुत हैं महात्मा बहुत हैं इसलिए अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं श्यारम तो तो कहीं जल्दी क्यों करते हो राम जी कहीं ये घाम बहुत हो जाएगा इसका मतलब गर्मी है घाम बहुत हो जाएगा अब फिर आगे की रास्ता चली नहीं जाएगी और ये घाम महाराज कितना कष्ट देता है कितना कह है तो घाम बहुत अच्छा है धूप बहुत अच्छी है धूप न हो तो आदमी मर जाए नहीं मर जाए धूप न हो तो आदमी मर जाए महाराज जी इसी प्रकार से लक्ष्मी भी बहुत अच्छी होती है महाराज लक्ष्मी मतलब समझे दो तरह की लक्ष्मी होती है एक यो और एक यो मेरी उंगली देख रहे एक यो एक यो यो मतलब ये लक्ष्मी और एक यो है यो मतलब ये साधु की लक्ष्मी है ये देखो यो देख रहे हैं देख रहे हैं। ये माला ये जादू की लक्ष्मी है। और यो तो महाराज जी ये लक्ष्मी जो है अगर किसी के पास चली जाती है दुष्ट के पास तो कष्ट का ही कारण बनती है जैसे दुष्ट के पास गई हुई लक्ष्मी कष्ट देती है उसी प्रकार ये घाम भी हमको कष्ट देगा महाराज जी अभिशहिया लक्ष्मी कष्ट कौन देती है महाराज जुआ खेल के आ रही है और कैसे आ रही महाराज कहो मतलब आप जानते हो राम जी इसलिए हम जाना चाहते हैं कि आप अवश्य जाओ लेकिन फिर आजाना आने के लिए जाओ कहा महाराज अवश्य आवेंगे सुतीक्षण जी महाराज वाल्मीकि के सुतीक्षण की भी ये विशेषता है महाराज कि ठाकुर इनके यहां दो बार गए ठाकुर इनके यहां दो बार गए अब सुतिक्षण जी से आज्ञा लेकर के भगवान आगे चले हुँ? और जब भगवान आगे चले तो दो अध्याय बड़े विलक्षण है महाराज बड़े विलक्षण एक में किशोरी जी कहती है और एक में राम जी कहते हैं अब उन दोनों के दो दो श्लोक हम सुनाएंगे आपको ज्यादा तो सुनाएंगे नहीं किशोरी जी कहती है कि हे स्वामी बहुत ध्यान से सुनिए किशोरी जी कहती हैं कि हे है स्वामी काम के तीन दोष होते हैं कौन कौन सा दोष होता है एक तो झूठ बोलना एक तो झूठ बोलना और एक परदारा भी मर्शन और तीसरा के तीसरा बिना कारण दुश्मनी बिना कारण दुश्मनी परदारा भी विमर्शन और असत्य बोलना ये तीन दोष है हमारा राम जी मिथ्या वाक्यम तू परम तस्माद् गुरुतर परदारा भी दाभिगमनम बिना बैरं चर उद्रता ये है ये बड़े विलक्षण दोष है महाराज तो इसमें दो की तो आपके पास कल्पना नहीं है आप झूठ कभी बोले नहीं बोलते नहीं बोलेंगे नहीं परदारा भी मर्शन की तो बात छोड़ दो आप तो दूसरों की स्त्रियों को देखते भी नहीं आंखों से है नियल है नहीं पावे पर मन दी थी न जिनके नाही नर बर थोरे है? तो ये महाराज जी ये तो है नहीं दो तो है नहीं लेकिन एक दो शाप में आ गया के क्या अकारण दुश्मनी अब इन मुनियों के सामने जो आपने प्रतिज्ञा कर ली ये मारूंगा ये करूंगा वो करूंगा ये अकारण दुश्मनी है ये महाराज कुछ हमको जिची नहीं बात कहा तो आप बनवासी आपका ये वेश और ये कहां ये धनुष ये सब छोड़ छाड़ दे महाराजा आपके पिताजी सुखी हो जाएंगे इसको छोड़ और फिर कहते सुनो हे स्वामी क्या बोलो कि मेरे स्नेह में मेरे हृदय में बड़ा स्नेह है और आपके प्रति बड़ा सम्मान है इसलिए मैंने आपको स्मरण कराया है धर्म का कोई आपको शिक्षा मैंने नहीं दी आपको कौन शिक्षा दे सकता है आपको शिक्षा देने में कौन समर्थ है, है? स्नेहाच्य बहुमानाच्य स्मारय शिक्षय ऐसा श्री जी किशोरी जी ने कहा है अब भगवान ने बहुत कुछ कहा एक अध्याय किशोरी जी ने कहा है तैतीस श्लोक में मैंने केवल दो श्लोक का और बाईस श्लोकों में ठाकुर जी उत्तर देते हैं उसका मैं केवल एक उत्तर दू महाराज जी श्री ठाकुर कहते हैं सीते कि जंगल के रहने वाले महात्मा इनको राक्षस खा रहे हैं इनके इस दुख को तो मुझे पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था मैं तो शर्म से गड़ गया हूं शर्मिंदा हो गया हूं कि इनको आकर के मुझे दुख का निवेदन करना पड़ा हा? एक पति के सामने एक पत्नी जाए और यह कहे कि देखो मेरा पेट में भूखी हूं देखो मेरा वस्त्र फट गया है तो समर्थ पति को धिकार है समर्थ पति को धिकार है कि जिसके पत्नी को उसके सामने निवेदन करना पड़ा तो मुझे तो मैं तो अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहा था जिसने इन्होंने ऐसा कहा सीते जरा ध्यान दीजिएगा भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते और अमूल्यवाणी है ठाकुर जी की कि सीते मैं जीवन छोड़ सकता हूं मैं जीवन छोड़ सकता हूं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं और तुम्हें भी छोड़ सकता हूं लेकिन मैं अपने भक्तों का संरक्षण नहीं छोड़ सकता भक्तों के संरक्षण की क्रिया मैं नहीं छोड़ सकता सीते मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ अब जीवित जम वा सीते सलक्ष्मणाम और खास करके ब्राह्मणे विशेषता और ब्राह्मण के परिरक्षण की प्रतिज्ञा मैं छोड़ दू असंभव है ये हो नहीं सकता है हुँ? अब महाराज जी अब तुम राम जी ऐसा सी राम जी ने कहा और कहने के बाद आगे फिर वहां से चले आगे आगे राम जी पीछे पीछे सीताजी और पीछे पीछे धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी महाराज चल रहे हैं क्या बढ़िया झांकी है महाराज अग्रता प्रय राम सीता मध्य सुशोभना अपृष्ठ तस्तु धनुष पाणी लक्ष्मणो अनुजाम आगे राम अनुज पुनि तापस वेश विराजत काछे औ भय मध्य सी कैसी ब्रह्म जीव बिचरो माया जयसी महाराज जी आगे चले तो आपके संग में एक महात्मा विशेष है और तो बहुत समझ एक विशेष महात्मा इस समय महाराज जी उनका नाम है धर्मभृत धर्मभृत तो धर्मभृत जी महाराज श्री जी श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी जब चल रहे हैं तो आगे चलकर के राम जी ने पूछा कि महाराज यहां देखो क्या तालाब है क्या यहां तालाब तो है देखिए तो इसमें बाजा बज रहा है बाजा बज रहा है बारा, और सारे गामा भी निकल रहा है इसमें सारे दीन ता उसे भी आ रहा है सब आ रहा यह सब तबला भी बज रहा है मृदंग भी बज रहा है सितार भी बज रहा है सब बाजी बज रहे महाराज क्या बात है तो धर्मवृत जी ने कहा बताऊ महाराज के यहां एक महात्मा थे उनका नाम था मांड करनी और बहुत गहरी तपस्या थी उनकी महाराज बड़ी उत्कट कोट की तपस्या उसको देखकर करके इंद्र घबरा गया इंद्र की आदत है महाराजी और घबरा गया और घबरा करके इंद्र ने क्या किया राम जी पांच अफ्सराएं भेजी और पांचों अफसराए आई एक नहीं दुई नहीं चार तीन नहीं पांच आई हो और पांच आकर के उन्होंने क्या किया मुनि की तपस्या भी कर दी अब मुनि महाराज ने कहा अच्छा अब तुम ही रहो फिर तपस्या न रहे तो तुम ही रहो है ना अब महाराज इसी तालाब में जलस्तंभन कर दिया और जलस्तंभन करके इसी में महल बना लिया किसने महाराज ने अपने तपस्या के बल पर जितनी किया था उसके बल पर सब महाराज जलस्तंभन करके महल बन गया और महल बनकर के उसमें स्वयं जवान बन गए और पांचों अफ्सराये उसमें रहती हैं और पांचों अब्सराये तो हैं हमारे गाती बजाती वही हैं अब खूब गाती हैं और खूब बजाती हैं और मुनि महाराज आनंद में विवोर रहते हैं वहीं पर है राम जी इस तरह से इसका नाम पंचापसर तालाब है और ये जो ध्वनि निकल रही है वही ध्वनि निकल रही है मैं सब गाय रही होंगी इदम पंचापसर नाम तटाकम सार्वकालिकम निर्मितम तपसाराम मुनिना मांड राम जी और ये जो सब सुनाई पड़ रहा है ना तासाम संक्रदमा नाम एशवादित्य निश्वना श्रूय ते भूषण हो ये सब यही है अब इसके आगे भगवान है। और चले अब देखो हो भगवान ने अब दस वर्ष का समय बिता दिया दस वर्ष कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं हमारे चित्रकूट कितने दिन रहे तो कुछ लोग कहते हैं हमारा तेरह वर्ष रहे चौदहवें वर्ष में वहां से चले हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकता किसी कल्प में ऐसा भी हो मैं किसी को काटता उठता नहीं हो सकता है किसी कल्प में ऐसा भी हो लेकिन वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं सुनो दस वर्ष तो बीत गए ठाकुर के बिना आश्रम के बिना आश्रम के समझे अभ्यागती रंगा है ना तो राम जी आज यहां कल वहां परसों वहां नरसुम वहां तरसों ऐसे और आज कल का मतलब कहीं एक महीना रह गए कहीं दो महीना कहीं दस महीना कहीं आठ महीना ऐसे और जहां गए फिर एक महीना दो महीना के लिए दस महीना के लिए क्या आश्रम बना वे? उन्हें कनखुटी दे दी उसी में अपना रह रहे हैं आनंद से कोई हर्जा नहीं तो कैसे कैसे कहां कहा कितने दिन रहे अब आपको एक सूत्र बता दें खाली कि कहीं तो दस महीने रहे और कहीं एक साल रहे इससे ज्यादा नहीं रहे है न और कहीं चार महीने रही कहीं पांच कहीं छह और कहीं सात और कहीं रामजी आठ और कहीं साढ़े आठ राम और कहीं तीन और कहीं आठ और फिर कहीं आठ तीन ग्यारह इस प्रकार से करते करते उनके दस साल बीत गए रम तस्कूल लेना ययु संबत्सरा दश दस साल बीत गए दस साल बीत करके फिर सुतीक्षण जी के पास लौट आये सुतीक्षण आश्रम पदम पुनरेवा जगाह और वहाँ के वहां भी कुछ दिन रहे तत्रापि न्यवसद रामा किंचित कालम अरिंदुमा अरिंदमा वहां पर भी कुछ दिन रह करके फिर चले तो कहें महात्मन अब हम अगस्त जी के पास जाना चाहते हैं है आप अवश्य बढ़ा रहे लेकिन अगस्त जी के पास जाने के पहले अगस्त जी के भाई हैं उनका भी दर्शन कर लीजिए ठीक है अगस्त जी महाराज के भाई का दर्शन किया अगस्त जी महाराज के पास जा रहे है अब रास्ते में भगवान ने कहा कि लक्ष्मण देखो बड़ा विलक्षण अगस्त जी महाराज का चरित्र है और इन्होंने बड़ी बड़ी रक्षाएं की हैं मुनियों की बड़े बड़े राक्षस तो इनके नाम से नाम से कांपते हैं महाराज राक्षस सब जगह जाएंगे अगस्त जी के आश्रम के परि में या जहां वो रहेंगे वहां वो कभी नहीं जाते वापते महाराज कांपते एक दो राक्षस थे महाराज और दोनों भैया थे एक का नाम था आतापी और एक का नाम था वातापी हाँ हो ये दो थे तो वो वो जो आतापी और बातापी थे महाराज जी उस वो बड़ी दुष्ट थी और खा जाती थी लोगों को महाराज जी खा जाती थी तो आतापी को इलवल भी कहते हैं बातापी और आतापी बातापी और इलवल ऐसा भी कैसे वो इलवल जो था वो बहुत दुष्ट था हमारा बहुत दुष्ट था और संस्कृत बड़े धमाके से बोला है हाँ वो संस्कृत बड़ी धड़ाके से बोले एकदम हाँ। धार धार धार संस्कृत बोले महाराज हाँ। उसकी चार चार पंक्तियों के वाक्य हो महाराज ऐसा हाँ। ऐसा धड़ाके की अवच्छेद का अवच्छेद की संस्कृत बोले कुछ मैं। है ना आपको कहोगे महाराज हाँ लिखा है हम इस तरह कह रहे हैं धारयन ब्राह्मण रूपम इलवल संस्कृतम बदन वो संस्कृत बोलता था बहुत धड़ाके के और संस्कृत बोलाए और संस्कृत बोल करके लोगों को कह ले प्रभावित ब्राह्मणों को विद्वानों को प्रभावित कर ले और कहें आज मेरे यहाँ श्राद्ध है आप पधारो और ब्राह्मण सोचे इतना बड़ा विद्वान है संस्कृत बोल रहा है चलो इसके यहाँ चलें आज भोजन कर मांस वगैरह परिणित हो जाए उस तरह से और वो ब्राह्मण के पेट में किसी तरह से चला जाए धोखा दे करके जान के नहीं धोखा दे औ भीतर चला जाए तो बाहर वाला बोले हे, हे आओ हे इलवल आओ आओ और महाराज उसका पेट फाड़ करके निकल आओ इस तरह से अनेक ब्राह्मणों को मारा ब्राह्मणों ने अतिथियों ने सन्यासीयों ने बैरागियों ने आचारियों ने निम्बार्कियों ने जितने थे सब के सब अगस्त जी महाराज के पास गए कह महाराज बड़ा दुख है क्या करें ये तो बड़ा कष्ट दे रहा है अच्छा कुछ करते अगस्त जी जा रहे थे वो इलवल मिला तो हमको नहीं भोजन कराओगे हम भी भूखे कभी श्राध का भोजन हमें भी करा दे एक दिन कहा आ, जरूर चलिए अब महाराज अगस्त जी महाराज को उसने निमंत्रण कर दिया अब अगस्त जी महाराज गए वहां पर अब उसने खिलाई दिया और अगस्त जी पाए लिए पाए कि आता इसे हाथ फेरा इस हिसाब से अब उ बात से कहता आ जाओ आ जाओ कहें अब गया हो अब नहीं आएगा <laughs> गत्य यम साधनमुतो निष्क्रम तुम शक्तिर्मया जीर्ण से राक्षस उस राक्षस को मैं जीर्ण कर लिया जीर्ण मन में पचाया गया अब निकलने वाला नहीं है अब वहां दौड़ा जो दौड़ा तो यो देखा बड़ी जोर से वही भी स्वाहा हो गया हमारे चक्षुशानल कल्पेना निर निधन गगवान ने कहा लक्ष्मण एक बात बताए कहीं इनका नाम अगस्त है, है तो कहीं इनका नाम अगस्त क्या हमारे नाम मानूप्रथा साउथ इंडियन नाम है है ना क्यों को समझ में नहीं आ रहा है साउथ इंडियन नाम समझ में नहीं आते हमारा है, है ना तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है कहीं समझ लो हम बताते अगम पर्वतम स्तंभित ये अगस्त है, है ना जो पर्वत को स्तंभित कर दे उसका नाम अगस्त है समझे ना तो कहीं कौन पर्वत कह बिन्द पर्वत तो पर्वत देखो ये घमंड बड़ा बुरा होता है घमंड जानते ना घमंड अरे घमंड जानती ना कौन जान ऐसा कोई हो गया नहीं जो तो इसको नहीं जानता हूं जो इसको न जाने महाराज उसी का कल्याण है ये आगे हमको तो बहुत हमारे हम अपनी बात कहते हैं आप अपनी बात अगर ये मेरे पास जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन मैं समझूंगा कि ये बेस बनाना सफल हो गया नहीं तो ये सब ये सब नकल है इनका असल नफा है राम जी बड़ा घमंड विलक्षण होता है ये छोड़ता नहीं किसी राजाओं को छोड़ा नहीं कोई बात नहीं राजाओं को तो आता ही अरे सेठों को नहीं छोड़ा अरे भाई इनको भी आने दो ये मुनियों को नहीं छोड़ा <laughs> ये मुनियों को नहीं छोड़ा महात्माओं को नहीं छोड़ा महाराज याद आता है क्या करें और सबसे बड़ी बात बताऊ आपको इसने पर्वत को भी नहीं छोड़ा पर्वत को भी घमंड आ गया और विंध्याचल को घमंड हो गया महाराज जी ये सूर्य भगवान इसी, के, इसी पर्वत के ऊपर क्यों अस्ताचल के ऊपर क्यों अस्त होते हैं और उदयाचल के ऊपर क्यों उदय होते हैं इनको मेरे ऊपर उदय होना पड़ेगा सूर्य भगवान से जाके कहा सूर्य भगवान ने कहा भैया हमारी तो रास्ता जो ठाकुर जी ने बना दिए उसी रास्ते से चलेंगे हम हम तो स्वतंत्र नहीं है आप रास्ता बदलवा सकते हो ठाकुर जी से कह जान बच छुट्टी पाए है अब वो बढ़ने लगा हमारा दुष्टों से बचने के लिए यही उपाय बहुत लोग हमारे पास आते हैं कभी कभी और मेरे में सात्विक वृत्ति जगी रहती है उस समय कभी कभी है ना हमेशा तो राजस्थान में कभी सात वृत्ति रही कोई आया महाराज ये कैसा हो गया भैया हमको पता नहीं है हम मालूम नहीं है, है हम इसको जानते नहीं हमारा ज्ञान नहीं है आपको समझाने की मेरी शक्ति नहीं चले गए बाहर जाकर इसको तो कुछ नहीं आता हमने पूछा था जाके हमने देखा उसको पूछा हमने मेरे सामने बोर ही नहीं पाए तो हमसे लोग कह ऐसा कहते बड़ा अच्छा किया हमारा जान बच्ची लाखों पाए कुछ नहीं जाने वही अच्छे समझेगा हाँ तो राम जी कहे जान बची लाख पाए कहे हमारा जो तो रास्ता भगवान ने बनाया उसी रास्ते से जाओ अब राम जी अब उसने कहा भगवान के पास नहीं जाएंगे हम तुम्हारी रास्ता रोक देंगे अब महाराज बड़ा कहे हमको पार किए बगैर तुम जा ही नहीं सकते वो बढ़ने लगा अब हाहाकार मुच गया महाराज यहां पर सूर लाना चाहिए तो अंधेरा हो गया बड़ा हाहा मुचा क्या हो अब हो क्या ठीक उसी समय अगस्त जी महाराज पधारे ये उत्तरी महात्मा है हमारे ये दक्षिणी नहीं है आपको निवेदन करूं कोई दक्षिणी बैठा हो तो माफ करें मेरे को है ना है ये उत्तरी नॉर्थ इंडियन है लेकिन क्या हुआ कि वो अगस्त जी महाराज ने अगस्त जी महाराज चेला बनाने में बड़े पटु है हमारे और चेला बहुत समझ के बनाते हैं और इनके चिलवा जो होते हैं ना बड़े सब भक्त हैं हम लोगों की तरह चेला तो होते हैं साहब है। ये हम कहेंगे भजन करो तो कहेंगे महाराज कल कर लेंगे आज छोड़ा समझे ना ऐसे चेला नहीं होते यहाँ बहुत चेला हमारे बैठे हुए हैं समझे ना तो वो ऐसे चेला नहीं होते महाराज वो चेला कैसे होते जो कहे हो महाराज अगस्ती जी महाराज आए गए उसी समय अगस्त जी से लोगों ने प्रार्थना की ये चेलवा बड़ा भयंकर हो गया है तो अगस्त जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं गए विध्याचल के पास जब बिन्द पर्वत के पास गए तो बिन्द पर्वत ने साष्टांग प्रणिपात किया पहले पर्वत चलते थे महाराज जी और इंद्र जो थे इनका पंख काटते थे इनका पंख जो है वज्र से इसीलिए उनका नाम क्या है गोत्रभित गोत्रभित बात इंदौड़े पंडित है उनका नाम है गोत्रभित गोत्रम भिन्नती दी भिदिर भिदार ने गोत्र भिन्नती दी है ना तो राम जी अब ये साष्टांग प्रणिपात किया दंडवत किया अगस्त जी महाराज ने कहा कि अच्छा बेटा अब तुमको आशीर्वाद तुम तो लौट के आके देंगे अब तुम ऐसे पड़े रहो तब तक जब तक हम आवा ना तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहो महाराज आज तक वो महात्मा लौटे नहीं सच्ची बताओ वो कहे हम उत्तरी से बन गए दक्षिणी अब साउथ इंडियन बन गए और महाराज वहीं पर रह गए वो वहां से फिर लौटे नहीं लौटे राम जी और ये पड़ा है महाराज आज ये पड़ा हुआ स्वरूप है बिन्दी, बिन्दी पर्वत का। हा, हा, ये पड़ा हुआ स्वरूप लेकिन महाराज भक्त तो बहुत है बिंदी एक बात बताऊ भक्त तो बहुत है इसी बिंद की शाखा ये कामतगिरी है हा? वो कामतगिरी पर जब ठाकुर आए मेरे रामजी रहने लग गए तो बिंद पर्वत तो पूछो मत महाराज वो घमंडी तो था या और कह इधर देखो इधर देखो क्या है कहीं उदिया चलस्ता चल सुमेरी पर्वत ये वो तुम्हारी पर जी आए देखो बिंद मुदित मलू बिंद्य मुदित मल राम लिखा गया है बिंद मुदित मलू सुख न समाई की सम बिनु बिपुल बड़ाई पाई सम बिनु बिपुल बड़ाई राम जी और दिन पर्वत महाराज ऐसे रह गया इसीलिए इनका नाम है अगस्त्य अब महाराज जी इस प्रकार से श्री भगवान राम अगस्त जी महाराज के पास आए अगस्त जी ने बड़ा स्वागत किया बड़ा सत्कार किया और स्वागत सत्कार करके उन्होंने कहा महाराज ये धनुष आप ले, ले। इदम दिव्यम महचापम हेम वज्र विभूषितम ये धनुष जो है ये वैष्णव धनुष है इसको विश्वकर्मा ने बनाया है ये हम आपके लिए रखे इसको ले लो अच्छा ले लिया कि ब्रह्मा जी ने मुझको कुछ बाण दिए हैं बड़े उत्तम बाण हैं उसको भी ले लो आप का अच्छा ये भी दे दें आप कहीं इंद्र ने मुझको दो तरकस दिए हैं महाराज दो तरकस और उनमें बाण कभी खाली होता ही नहीं चाहे जितना चलाओ तो कहे महाराज वो भी दे दीजिए और कहे एक तलवार भी मेरे पास बड़ी विचित्र है वो भी दे दे महाराज अब यह सब अगस्त जी महाराज ने भगवान को दिया राम जी और भगवान ने ले लिया तुस्तू नीच सरम खड मानद जया इस प्रकार से अगर महाराज से पूछा कि महाराज अब हमारा कर्तव्य बताइए आप तो सीधे पंचवटी चले जाओ अब आपकी आवश्यकता पंचवटी में है यहाँ तो आपके रहने की जरूरत नहीं है कह क्यूँ कह यहां तो मैंने सब देख लिया है यहाँ कोई राक्षस है नहीं और यहाँ जो थे भी वो चले गए सब जब से मैं इधर आया उत्तर से दक्षिण जब से मैं उत्तर से दक्षिण आया जब से मैं उत्तर से दक्षिण आया तो मेरे दक्षिण आने के बाद उस समय यहां से चले गए मेरे डर के मारे यहां कोई नहीं आता मारा आप तो पंचवटी पहुंचो पंचवटी पहुंचो वहां आपकी जरूरत है राम जी तमाश्रम पंचवटीम जगमतु सह सीता अब ठाकुर ने प्रस्थान किया पंचवटी के लिए अब रास्ते में जब चले तो क्या हुआ कि महाराज एक बड़ा विशाल पर्वत की तरह कोई दिखाई पड़ा अब भगवान ने कहा कहीं राक्षस तो नहीं है ये है कौन है न? तो भगवान पूछते हैं को भगवान को भगवान आप कौन है आपका क्या नाम है आपका क्या परिचय तो बड़ी मीठी बाणी निकली लाल जी लाल जी अर्थात मुझको प्रणाम करो तो तुम मेरे बेटे प्रणाम करो नहीं लिखा लेकिन उसका मतलब है हो गया लाल जी मेरे बेटे मेरे लाल भगवान ने पहले उसको परिचय पूछ भूल मारे जो उन्होंने कहा कि उचवान बिद्धि बेटा मुझको अपने बाप का मित्र समझो मैं तुम्हारा पिता हूं इसके बाद ठाकुर ने यह नहीं पूछा कि आप कौन है नहीं पूछा, नहीं? नहीं पूछा। और उन्होंने बताया भी नहीं अभी लेकिन ठाकुर ने इसके पहले प्रणिपा किया प्रणाम किया जब मेरे पिता का मित्र है तो कोई क्यों न हो मेरा आदरणीय मर्यादा देखो ऊ आ च वत्सम विद्धि वयस्यम पितुरात्मन सतम पितृ सखम मवा पूजया राघव है त्रिशमत मेरे पिता का दोस्त है यही इतना पर्याप्त है किस लिए किसके लिए किसके लिए मेरी पूजा करने के लिए मेरे सत्कार करने के लिए इतना तो ही पर्याप्त वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी महाराज से कहा कि हे भरत वो सामने आने वाला व्यक्ति तुम उसको देख रहे हो गए हाँ महाराज कि इसका परिचय सुन लो ये राम सखा निषाद राज है निषाद राज सुनने की आवश्यकता श्री भरत ने महसूस नहीं की राम सखा इतना सुन करके राम सखा सुनी संगन त्यागा चले उतनी उमगत अनुरागा पूजया मा राम जी ने उसका पूजन किया और फिर उसके बाद राम उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं मैं कैसे हूं और ब्रह्म से बड़ा एक अध्याय एक स्वर्ग में परिचय हमारा एक स्वर्ग में पूरा परिचय कि मैं ब्रह्म शुरू किया महाराज अभ्यक्त से और वहां से कह के कह के बिनता जी मेरी दादी का नाम बिनता है मेरी दादी समझते ना दादी मने दादी मने क्या कहते दादी मैने मेरी मां की सास मेरी मां की सास मां की सास की बाप का बाप की मां पिता की माँ की माँ की सास नहीं है राम जी दो तो हमने तो दो कह दिया अब आपको जो अच्छा लगे सो मान लो हांजी तो राम जी एक, एक ही मानोगे दोनों मानोगे हाँ जी चलो हाँ जी दो तो राम जी सीताराम मेरी दादी जो है उसके दो पुत्र महाराज जी दादी के मेरे दो पुत्र एक का नाम श्री गरुड़ जी और एक का नाम अरुण और दादी का नाम बिन्ता बिन्ता जी के दो पुत्र एक का नाम गरुड़ और एक का नाम अरुण तो अरुण जी महाराज जो सूर्य के रथ के सारथी हैं उनसे दो बेटे पैदा हुए एक का नाम जटायु और दूसरे का नाम एक का नाम संपाती और दूसरे का नाम जटायु अब उसी में मैं जटायु हूं और मैं मैं साठ वर्ष से यहां रहता हूं पक्षियों का सम्राट हे रघुनंदन तुम्हारे पिता और हमारी उम्र एक है तुम्हारे पिता की और हमारी उम्र एक और हम तुम्हारे पिता के मित्र हैं हे रघुनंदन कभी श्री रघुनंदन श्री श्री राघवेंद्र दशरथ सम्रांगण में समर कर रहे थे वहां से गिर पड़े और जब गिर पड़े तो मैंने उनको अपने पंखों पर लोट दिया और पंखों को लेकर के भूमंडल पर आया और भूमंडल पर आकर के मैंने उनकी सेवा की और मेरे सेवा से वो स्वस्थ हो गए और उन्होंने मुझको मित्र बना दिया रघुनंदन मुझे मांसाहारी पक्षी को तुम्हारे महापुरुष पिता ने अपने मित्र का दर्जा प्रदान कर दिया लेकिन हा हंत मैं इतना अभागा रहा कि उसके बाद मैं अपने पिता का अपने मित्र का कभी दर्शन आ नहीं पाया उनके किसी काम आ नहीं पाया आज रघुनंदन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा आज से नहीं कर रहा हूँ जब से तुम चित्रकूट आये हो तब से प्रतीक्षा कर रहा हूं जब से तुम गण कार्य आए हो तब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारे सामने आ नहीं सकता था मेरे लाल क्यों कि गीधों का अचानक मडरा करके उतरना असगुण माना जाता है मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे सामने कहीं जाके उतरूंगा मडरा करके लाल जी तुम्हारा कुछ असगुण्ड हो जाए इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया और बहुत दूर से तुमको देख रहा हूँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ अब आ रहे हैं लाल जी अब आ रहे हैं लाल जी आज तुमको देख करके मैं निहाल हो गया कृतिकृत्य हो गया मेरा जीवन सफल हो गया राम जी श्री जीतायु महाराज ऐसा कहा है और हे रघुनंदन आप यही मेरे पास में रहो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा आज से आज, आज, आज, आज मैं तुमको एक वचन दे रहा हूं कि तुम कहीं भी चले जाओ लक्ष्मण कहीं भी चले जाएं कहीं भी घूमाओ अपनी अपनी पत्नी किशोरी को यही छोड़ देना ये लाडली किशोरी की मैं रक्षा किया करूंगा जैसे बाप अपनी बेटी की रक्षा करता है हे रघुनंदन अगर इसके लिए मुझे प्राण भी विसर्जन करना पड़ेगा तो मैं प्राण देकर के भी इसकी रक्षा करूंगा सोहम बास सहाय से यदि छसी इदम दुर्गम नि कांता मृग राक्षस सेत रक्ष से स लक्ष्मणी जटायु संति पूज्य राघव जटायु जी का बड़ा सम्मान किया अमुदा परिसज्य चेम पूर्वक सी जटायु को उठा करके अपने हृदय तो में लगाया मुदा परिस धन्य हो रघुनंदन सन्नत अभवत निनम्र हो ऐसे प्रणा सन्नता मैंने अच्छी तरह बड़ी पूर्वक नमन किया है जी आराम सन्नत यार पितुर सुहां तो फिर कैसे हुआ हमारे पिताजी ने आपको क्या कहा आप दोनों में क्या क्या बातें हुई अब महाराज जटायु जी कहे और राम जी सुने राम जी कहे अच्छा फिर कहिए वो फिर कहें और फिर सुने एक बार और सला दीजिए और फिर कहें महाराज जी और फिर सुने ये कहा लिखा है इसे भी लिखा है महाराज जी कि पितुर सुव सखी तमात्मान जटाय उषा संकथितम पुनः पुनः तो बार बार कहें और बार बार सुने और कथित के साथ एक सम उपसर्ग लगा हुआ है कि संकथितम संगकथितम कहा नहीं अच्छी तरह कहा अच्छी तरह कहा महाराज क्या है ये सुनो हो कथा सब कहती है कथा तो सब कहती है, है? लेकिन कथा तो वही है जो हिचकियों में कही जाए जो आंखों के आंसुओं में कही जाए उसका नाम कथा है तो संकथित अने गद होके कहे रोमांच कंकृत होके कहे रो रो के कहे और ठाकुर इसको रो, रो के जटायु शासन कथितम पुनः पुनः अब वहीं पर महाराज सतत्र सीताम परिदाय परिदायी फिर देखिए शब्द देखिए सीता और मैथिली को श्री रघुनाथ जी ने जटायु जी को समर्पण कर दिया इस सीता और मैथिली कहने का भाव सीता का मतलब जो परम पवित्र है जिसका जिसका आश्रय बड़ा पवित्र है ऐसी सीता को और मैथरी का मतलब कि जैसे बाप को बेटी को समर्पण किया जाता है वैसे रघुनंदन ने श्री सी सीता को समर्पण कर दिया सतत्र सीताम परिदाय मैथरीम बरे तो बक्षिणा और फिर जटायु महाराज के साथ ऐसा ना हो कि हम चले जाओ फिर तुम कहोगे की असगुन होता है तो नाओ इसलिए चलो मेरे साथ चलो अब तुम तो वही रहना है आपको अब यहाँ रहना भी नहीं यहाँ पर कौन देखभाल करेगा वहाँ चलिए अब हम अब तीन नहीं है अब हम हो गए चार तो लक्ष्मण हाँ हाँ भैया चले बाब महाराज अब जटायु जी को साथ मिले गले चले हो ये ये, ये शब्द ही आचार्य गण इसका स्वादन कर रहे हैं कि ये साथ मिले के जलने का मतलब कि अब से जितने दिन रहे ठाकुर जी ने जटायु जी की सेवा किए महाराज जी जगाम श्री राम जगाम श्री राम जी सह व तेनाति बलेन पक्षिणा जगाम ताम पंचवटीम अब पंचवटी में पहुंचे महाराज जी पंचवटी में जब पहुंचे तो भगवान ने कहा लक्ष्मण अब कुटिया बनाओ कहीं पर और जैसा मन हो वैसा बनाओ लक्ष्मण जी तो आए और महाराज जी रोने लग गए कह, क्यों कह, आपने तुमको मालिक बना दिया और हम सेवक बनना चाहते हैं तो मैं समझा नहीं तो आपने कहा अपने मन से बनाओ नहीं ऐसा नहीं हम अपने मन से नहीं बनाएंगे हमको तो आज्ञा दो हम तो परवान रहना चाहते हैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहते परवानश्मी का वर्ष शतम स्थिति कह तुम इतने बड़े हो गए सत्ताईस वर्ष वो हो गया और इधर दस ग्यारह वर्ष कितना हो गया जी अरे लगभग चालीस वर्ष की होने को तुम आ गए हैं अभी तुम स्वतंत्र नहीं हुए तो कहो वर्ष शतम स्थिति सैकड़ों वर्ष बीत जाए तो भी हम परवान ही रहना चाहते हैं हम स्वात, हम स्वतंत्र नहीं रहना बनना चाहते हैं महाराज जी अच्छा भगवान का अच्छा देखो बताते हैं देखो यहाँ पर नदी भी है यहाँ ऐसा है यहाँ ऐसा है यहाँ पर तुम कुटी बना लो ऐसी कुटी बना लो महाराज जी और राम जी पदम रम्यम यथावत कर तुम अब सुमन अब लक्ष्मण जी महाराज ने कैसी बनाई है एक बड़ी और एक छोटी और अपने हाथ से बनाई महाराज गजब है इसका आप पढ़ो इसको ये महाराज जी लगभग चौदह श्लोकों में वर्णन है हम तो कह पाएंगे नहीं आप इसको पढ़ना कहा थूनी रहना चाहिए कहाँ थाम रहना चाहिए कहाँ बनेर रहना चाहिए और कैसे उठना चाहिए कहा पत्ता लगेगा कहा क्या लगेगा ये सारा वर्णन इसमें है वो लक्ष्मण जी ने को कौन सिखाया राम जाने हम तो जानते नहीं महाराज असुसंघ्रिष्ट परिस और लक्ष्मण जी महाराज जब कुठी बना लिए भगवान ने देखा भगवान खुश हो गए और वा... भगवान की आंखों से प्रेम के आंसू गिराएं और भगवान उनको उठावाए और हृदय से लगा और फिर लगा हृदय से और फिर मुंह देखा और फिर हाथ देखा अरे इन्हें हाथों से पेने बनाया अरे और खूब देख और कहते हैं कि आज तो आज तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मरे नहीं है क्या कहते हैं मरे क्या हा लक्ष्मण तू तू तो मुझे इतना प्यार करता है हैं, जितना मेरा बाप मुझको प्यार करता था जिने मेरे पिताजी कितना प्यार करते थे हे लक्ष्मण तू उतना ही प्यार मुझे करता है भावज्ञतज्ञ न धर्मज्ञ न लक्ष्मण त्वया पुत्रे न धर्मात्मा न समृत्ता पिता मम अब ये महाराज इस श्लोक की व्याख्या अगर दो घंटे कोई वैष्णो महापुरुष बाल्मीकि रामायण कथाकार करे तो कम है समझे ना इस प्रकार से महाराज जी की भगवान वहां पर रहने लग गए अब भगवान वहां पर रहने लगे एक दिन हेमंत ऋतु आई हेमंत ऋतु में लक्ष्मण जी महाराज ने ठाकुर जी ने रोते हुए भरत का स्मरण किया बहुत स्मरण किया महाराज जी बहुत ही सुंदर स्मरण है वो वो लगभग पंद्रह सोलह श्लोकों में है उसका भगवान एक बात कहते हैं भगवान अंतिम अंतिम में भगवान के लक्ष्मण जी तो कहते रहे कहते रहे भरत जी खूब तारीफ की तारीफ की और लगे कहने कि हे महाराज भाई ठंडी है इस समय और हमको तो दुख हो रहा है कि इसी ठंडी में सवेरे तीन बजे उठ करके उसी भरत जी महाराज सरयू स्नान करने जाते होंगे हाँ। इसीलिए हमारे अयोध्या में जितने संत हैं है जितने मतलब प्राया है बहुत से संत जो हैं वो सरयू स्नान करने तीन बजे चल देते हैं हम लोग तो जब जाते हैं तो लौटते हुए संत मिलते हैं हमारे है हाँ ये कह रहे हैं देखो कथम त्वपर रात्रेसू सरयूम अवगाहते तो राजी संत लोग सरजू स्नान करते हैं भरत जी करते होंगे कैसे करते होंगे और कहते कहते कहे ऐसा पुत्र इतना बहुत गुण कहा भरत जी का बहुत गुण वर्णन किया और कहते ऐसे महाराज श्री भरत जी जो है हमको दुख है कहिए इसी पैदा हो गई राम जी ने सुना सुन के कांखा लक्ष्मण कया तुम जो कहते रहे वही कहो ये जो तुम कहने लग गए ये तुमको नहीं कहना चाहिए न तेबा मध्यमाता चना तुमको माता कह की, की निंदा नहीं करनी चाहिए तुम भरत जी की प्रशस्ति करो और फिर कहते हैं कि मेरा भरत कितना अच्छा है देखो लक्ष्मण हम बड़े सत्य प्रतिज्ञा अपने को कहते हैं ना मैंने प्रतिज्ञा तो कर ली कि मैं चौदह वर्ष बिता के जाऊंगा लेकिन कभी कभी मेरा मन जो है सुंदर ध्यान कभी कभी मेरा मन जो है ये कहता है चलो चले अयोध्या क्या कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहता हूं कभी कभी मेरा मन कहता है चलो अयोध्या क्यों कि जब मेरा भरत याद आता है जब मेरे भरत का स्नेह याद आता है तो मेरा मन विह्वल हो जाता है और फिर भरत को देखने के लिए मेरा मन मचल पड़ता है राम जी निश्चित निश्चिता ए वही बुद्धि वनवासी दृढ़व्रता लेकिन भरत स्नेह संतप्ता बालसी क्रियते पुनः कभी कभी मेरा संकल्प दिख जाता है दिख जाता है और उस समय मुझको क्या याद आता है भरत की कि भरत मुझसे रो रहा है कह रहा है कि प्रभु रुक जाओ प्रभु चल चलो भरत की बाणी जो बड़ी वो, वो भरत कहते थे ना कि चलो चलो तो ऊपर से तो लक्ष्मण क्रोध दिखाता था कि मैं नहीं चलूंगा और भीतर मुझको वो इतनी अच्छी लगती थी कि मेरे आंसू बाहर निकलना चाहते थे है भरत की बाणी बार कैसी थी उसके लिए विशेषण कर रहे हैं कि प्रिय थी मधुर थी अच्छी लगने वाली थी अमृत के तरह थी और मेरा मन तो आह्लादित हो जाता था महाराज जी संस्मराम्य संस्मराम्य वाक्या प्रियाणी मधुराणी च हृदय न्यमृत कल्पानी मन प्रहलादानी च हा हा हाँ वो दिन कब आवेगा वो समय कब आवेगा ये चौदह वर्ष की अवधि कब बीतेगी जब मैं सिोध्या जाकर के अपने लाडले दुलारे प्यारे भरत को तुम्हारे साथ जा करके उठा लूंगा और फिर तुम्हारे साथ हम चारों भाई मिलकर के एक आसन पर बैठ करके और सुंदर बात कही करेंगे हाँ अंत वो दिन कब आएगा ऐसा कहकर ठाकुर विभोर हो गए महाराज जी अभी इतना स्नेह में प्रसंग चल ही रहा था अब इसके आगे एक दूसरा प्रसंग आ रहा है महाराज जी वो आ गई आप समझ गए ना? वो आ गई महाराज जी कौन आ गई वो महाराज सूर पड़खा गई सूर पड़खा आ गई सूर पढ़खा किसको कहते हैं हो कि जिसके नाखून जो हैं वो बड़े लंबे लंबे हों उसको बोल अब ये बात मेरे किसी पर चली जाए अब कोई कह की इसने क्या कह दिया तो मेरा दोस्त तो नहीं है न? लेकिन जाएगी कहीं जाएगी तो जाएगी लेकिन मुझे तो कहना है कथा तो मुझे कहनी कथा तो मुझे छोड़नी नहीं है है अब कौन सुर पणखा है कौन बढ़िया नखा है तो जानो हम नहीं जानते कौन सूर नखा है कौन सुर पणखा है, है सूरपणखा सुर पढ़खा मैंने सूरपवत नखानी ये सिया साहर निकले हुए जिसकी राखों है महाराज पानी पीने को मन न करे ऐसे आदमी सूरप नखा नहीं सा सूरप खा महाराज जी सूरप आ गई और सूरपणखा आ गई तो उसने राम जी से कहा कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो और हम तुमसे करेंगे और बड़ी बंठन की आई हो बड़ी सजधत की आई है और सुंदर आई है, है? सुंदर बन की आई है लेकिन हाय बड़ी दुष्ट इसका राम जी का कोई जोड़ा थोड़ा है महाराज अपने जोड़े के पास कोई जाता है अरे कुछ तो जोड़ा हो श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि राम जी का इतना सुंदर मुख और इसका भयंकर मुख और राम जी राम जी का सुंदर मुख और इसका भयंकर मुख और राम जी राम जी का पेट और रामजी की कबर एकदम पतली और इसका मार बड़ा बड़ा लंबा लंबा पेट है ना राम जी और राम जी की आंखें बढ़िया कमल की तरह बड़ी बड़ी और इसकी के बिल्ली की तरह कुबुर कुबुर आंखें महाराज जी और राम जी के बढ़िया सुंदर सुचिक्कन काले काले घने भौरे की के तरह केश और इसका के तामा की तरह लाल लाल रूखा रूखा बाल और राम जी राम जी अच्छे लगते हैं और ये बुरी लगती है राम जी बोलते हैं तुम्हारे कोयल बोल रही है महाराज जी और ये बोलती तो मालूम पड़ता फटाबास बोल रहा है राम जी हाँ राम जी जवान आ, आ, राम जी जवान और ये भयंकर बुढ़िया महाराज जी ये भयंकर बुढ़िया और राम जी बड़े सुंदर बोलने वाले हैं और ये महाराज जी बड़ा क्रूर बोलने वाली हु? और राम जी न्याय पसंद चरित्रवान और ये महादुषरित्र महाराज जी और राम जी अच्छे लगने वाले और ये प्रिय दर्शना हाँ इतना अंतर है महाराज जी हाँ लिखा है इसमें कि सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्त मध्यम महोदरी विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्रमूर्धजा प्रिय रूपम विरूपा सासुस्वरम तरुणम दारूणा वृद्धा दक्षिणम वाम भाषि न्याय वृत्तम सुदूर प्रियम अप्रिय दर्शन लेकिन महाराज इसके शरीर में जो घुसा हुआ है उसने इसको सोचने को कुछ विवश किया नहीं है ना शरीर समाविष्टा राक्षसी रामवी अब तो राम जी से जाके कहती है कि मैं तो तुमसे ब्याह करूंगी तो क्या कहती है तुम समुष मोसम नारी क्या यह संयोग विधि रचा बिचारी भगवान ने कहा तुम बड़ी बनी तो बड़ी सुंदर मालूम पड़ती हो लेकिन हो सुंदर नहीं तुम तुम हो राक्षस ठाकुर कहते हैं कि तुम मितावर मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभा में सो तो हूँ कहती हाँ सो तो हूं राक्षसी अब जाने गए तो क्या करे ना हो तो हूँ है ना और मैं बड़ी प्रभाव संपन्ना हूं मैंने स्वच्छंद हूं मुझे मेरे ऊपर किसी का किसी का अंकुश नहीं है और मैं बड़ी बलिशालिनी हूँ दस हजार हाथी का पहले इसके पास महाराज मैं बड़ी बलशाली नहीं हूँ और राम जी अब तो ये जो तुम्हारे पास है ना इसको छोड़ो है ना इसको छोड़ो अब तो तुम हमेशा के लिए मेरे स्वामी बन जाओ अब महाराज जी ऐसा कह रही है दुष्ट अहम प्रभाव सम्पन्ना स्वच्छ बलगामिनी चिराय भव भरता में सीताया कि और को छोड़ो है ना अब भगवान ने उसको लक्ष्मण जी महाराज दिया लक्ष्मण जी ने कहा देखो देवी एक बात बताऊ तुमको तुम चारण मेरे का मै, तो एकदम ऐसी हूँ ऐसी हो ना? कहा, हम बिल्कुल पराधीन है, है? तो हम दास हैं हमारी हमारे, हमारे साथ रहने पर तुमको लोग दास ही कहेंगे इसलिए दिन मेरे ऊपर तो कृपा कर रामजी कथम दास दासी भारिया भवितु भविष्य आप यहां से पधारो उन्हीं के पास जाओ और रामजी एताम विम असतीरालाम निर्णतो दरीम भारियां वृद्धां परित्यज्य अब देखिए अब ये वैश तीन बार आया है देखो जब इस इस किया जो है ना उस वो किया जब भगवान के पास जाती है तो भी यही शब्द कहती है जो अभी लक्ष्मण जी ने कहा है है ना जो अभी लक्ष्मण जी यही चबाई ये यह, अरे यही श्लोक और वही स्वरूप वह, अरे का मतलब क्या है कि सीता जी विरूपा हैं, इनका रूप अच्छा नहीं है और राम जी ये असती हैं, प्रतिब्रता नहीं है कराला है अरे बड़ा इनका विकराल स्वरूप है और निर्णतो दरीम और इनका जो उधर है वो लंबा लंबा है, है? और राम जी ये वृद्धा हैं, बुढ़िया हैं, इसलिए है राम जी तुम इनको छोड़ दो और मुझसे ब्याह कर लो अब दुख तो ही हो रहा है भक्तों को कि महाराज ये लक्ष्मण जी भी वही कह रहे हैं फिर से सुन लीजिए एताम एकतां बिूप असतीं कराला निर्णतोदरी भारियां वृद्धा परतज्यवामी वैश भज्य एस त्वाम ए भजिष्यसी ताम परित्यज्य उनको छोड़ के ये तुमको तुमसे तुमसे ही ब्याह करेंगे ना तो सुपनखा ने कहा तब तो ठीक है सुपन ने कहा तब तो ठीक मारे लेकिन ये लक्ष्मण जी कहे बात समझ में नहीं आती है तो लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसा कहा राम जी श्या लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसा कहा कि इसको तो लगे अच्छा और मैं कह रहा हूं सच्ची बात इसमें दो अर्थ है महाराज तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एताम विरूपाम अब एक अर्थ तो मैंने सुनाई दिया जो प्रत्यक्ष है लेकिन जो भीतर छिपा हुआ है किशोरी जी विरूपा है विरूपा मन विशेष रूपा हैं यानी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इनके समान सुंदरी हो विरूपा मन विशेष रूपाम अर्थात विरूपा मने त्रैलोक के सुंदरी ये त्रैलोक की सुंदरी है और असतीम असतीम मने राम जी ऐसे तो आपने समझी लिया लेकिन इसके भीतर और छिपा हुआ है कि न विद्यते अनया सती जिसके सामने कोई सती ही कोई सती टिक सके न विद्यते है ना कोई अपरा सती अन्या सती जिसके सामने कुछ न हो अने सारे सतीतो सतियों का सतीत तो जिनके आगे फीका हो उसका नाम है असती जी है ना अने बड़ी पवित्र हैं बड़ी पवित्र हैं परम पतिव्रता है राम जी और करालाम का क्या मतलब होगा कराल मने उन्नत उन्नत अने इनका जो इनका जो चरित्र है वो बड़ा समुन्नत है महाराज जी कराम और कहते अच्छा एक बात बताओ ये तो समझ निर्णतो दरीब लंबे पेट वाली अरे कहे बाबा आपने समझा ही नहीं निर्णत मनी क्या था नीचा अने कम दुर्बल कमजोर तो निर्णतम निम्नम निम्नम उदरम यर्नतोदरी जिसका पेट जो है वो अरे हो ही ना समझ लो अरे जिसके जिसका कटित प्रदेश बड़ा पतला हो ऐसी है सी किशोरी जी के अच्छा महाराज आपने सब तो लगा दिया शास्त्री ढंग से लगा दिया ये तो बड़ा अच्छा है ने विरूपा है मैंने तैलों के सुंदरी है और असती है मैंने सब सतियों में शिरोमणि है करारा मैने बड़ी उन्नत है और निर्णतो मेरे पतले कथित प्रदेश वाली है लेकिन एक अर्थ आप नहीं लगा पाओगे के क्या के आ, इसमें वृद्धा है बुढ़िया लिखा हुआ है इसमें ये अर्थ तो मैं आपको बता चुका हूं अब आपको याद ना हो तो हमारा क्या दोष अभी कल ही मैंने बताया था आपको कि भगवान कहते हैं कि हे पूर्वियों ये मेरा भरत जो है वो बुद्धा है याद आएगी आपको मेरा भरत अवस्था में तो बालक है लेकिन गुणों में और चरित्र में ये बुढ़ा है याद है ना इसी प्रकार श्री किशोरी जी नित्य किशोरी इसी मैथिली जनकनंदिनी जो है वो गुण में चरित्र में तपस्या में भावना में भक्ति में ये वृद्ध है समझे शरीर से तो शरीर से उम्र से तो वृद्धा नहीं है लेकिन भाव वृद्धा है ज्ञान वृद्धा है तप वृद्धा है सती वृद्धा है इस प्रकार निष्ठा वृद्धा है सब प्रकार से वृद्धि वृद्धा तो किशोरी जी है राम जी लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा फिर इसका क्या अर्थ करो, करोगे कि त्वामे वही से भजे अरे कई तो अन्वय की बात है ये तो अन्वय की बात है अनुय इधर लगा दो और क्या है भारियाम वृद्धाम पर भारृद्धा एवं भजिष्य भजिष्यति अरे तेरे को तो तेरे तेरे ऊपर तो मारेंगे किशोरी जी जैसे करते रहेंगे महाराज उन्हीं का आदर करते रहेंगे आप चला ना? राम, जी, लगा लगा? कर लगे? राम जी इस प्रकार से राम जी आ, राम जी अब वो महाराज सुपनखिया जो है अब जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी हो भगवान एक बात भगवान ने बड़ी बढ़िया कही है बहुत बढ़िया बात कही महाराज खाली इशारा दे रहा हूं कि हे लक्ष्मण नीच आदमी से कभी हंसी नहीं करनी चाहिए क्रूरई अनार्य सौ मित्र परिहासा कथन चन न कार्य ये नोट कर लो अपने हृदय में वाल्मीकि रामायण से उठ लेके जाओ ये सूक्ति कि ये क्रूर से अनार्य से कभी दुष्ट आदमी से कभी हसी नहीं करना चाहिए परिहासक कथन कभी नहीं करना चाहिए किसी हेल्प नहीं करना चाहिए हमने परिहास में जो इसको तुम्हारे पास भेजा है? हमने तो इसलिए भेजा कि तुम जीवाचारी हो तुम्हारे पास जाएगी तो संभव है इस जीव का किसी कथनचित कल्याण हो जाए लेकिन ये ये ये किसी भी प्रकार इसका कल्याण होने वाला है नहीं इसलिए हे लक्ष्मण ये नीति याद कर लो कि परिहासा कथनचर न कार्या आप जी अब इसके बाद अब तुम तो एक काम करो कहे क्या कह इसको बनाओ कह हाँ, अच्छा बना दे कह हाँ। अब महाराज लक्ष्मण जी महाराज ने लिया और जय जय श्री सीताराम कर दिया समझिए नहीं गए मैं समझू फिर महाबलासा तू विस्वरम सात अब महाराज यहाँ से भगी हो हाँ भगी हो भगी एकदम भाग रही है और खून बह रहा है अब उसका स्वर तो विकृत हो गया हमारे एक तो स्वर पहले फटाबाज था और जब नकिया कट गई तो और जमीनने लग गई महाराज पर्यटन की तरह औ भगी महाराज वहां से भगी हो और भग करके कर सीधे खरदूसन के पास आई और खरदू घर खर के पास आकर के और घर राजा थे महाराज जी घर के पास आई और आंख में महाराज बहु बहुप्रकार कह रोय सबास्तम अब्रवीत कहीं किसने नाक कान काटा लेकिन हमको सी पंखा कभी कभी बड़ी अच्छी लगती आप ताजुब कर रहे हैं कभी कभी बड़ी अच्छी लगती कभी कभी कब अच्छी लगती है जब आजकल के पढ़े लिखे लोग भाषण करने लगते हैं ना राम ने ऐसा किया राम ऐसा जा रहा था जब राम खा रहा था राम से लक्ष्मण ने कहा है ना तो कहते हैं तुमसे जो सुपन किया अच्छी उसको नाम लेना आता है ठाकुर था। जी का नाक कट गया कान कट गया लेकिन राम जी को कभी रे नहीं कहा एक बचन नहीं कहा सही बताऊं आपसे रोणा पुस्ता के ही तब नासा कान इसको मैं जरूर कहता हूं कथा में मारा मैं जब पढ़ाता रहता हूं उस भी दस बार कहता हूं कि कम से कम लोग भगवान को श्री राम कहें खाली राम कहना हमको कभी प्रवाह में चल जाए बात दूसरी है लेकिन जान के ऐसा नहीं करना चाहिए है ना नाम जी हाँ तो क्या रहे हो तू तो जरवण ने पूछा मार क्या पूछा कि कही तब ना साकान निपाता तू तो कहती है गाली देना चाहिए नहीं आप बताओ आप मैं उन्होंने वैज्ञानिक से बताऊँ उसको गाली बकना चाहिए कि बनना चाहिए जब उस नाक काट लिया है, और जब उसने पूछा कि किसने काटा तो रामजी गाली बकना चाहिए अगर ये गाली बके तो क्षमे हमारा अगर ये गाली बचे तो बके तो कोई बात नहीं राक्षसी है -कन कर गया गाली बके तो बके लेकिन ये कहती है रामा इतना नहीं कहती हमारे ऊपर से सुनो अवधि दशरथ के जाए सिंह बन खेलन आए अशोभा धाम राम यस नाम कभी कभी मैं छोपाई कहते हैं तो है महाराज किसने कहा है विश्वास नहीं होता कि बं ने कहा ऐसा और सुनो यहाँ क्या कहती है पूजा किसने किसने ना कान काटा तो क्या तरुण रूप सम्पन्नऊ यहाँ का श्लोक है बोला यही का श्लोक जो बड़े तरुण है रूप सब बड़े सुंदर है असुकुमार हैं, हैं बड़े बली हैं कमल की तरह जिनकी आंखें हैं और जो चीर और मृगिचर में धारण किए हुए हैं फल मूल पाते हैं बड़े इंद्रिय जीत है तपस्वी हैं ब्रह्मचारी हैं चक्रवर्ती वीरेन्द्र महाराज सी दशरथ के लड़के हैं गंधर्व राज की तरह से हैं राजाओं के समस्त चिन्ह जिनमें मौजूद हैं ऐसे श्री राम जी ने मेरी नाक कान ये कह रही है सब देख के मैं कह रहा हूं राम जी राम जी ऐसा कहा उसने अब तो महाराज कहें चा तू चाहती क्या है क्या मेरी एक कामना है सिर्फ और कुछ नहीं कहें क्यों क्या कामना है कि मैं समरांगण में चलू कहां चलू और चलने के बाद मैं राम लक्ष्मण सीता तीनों का खून पीना चाहती हूं और खून भी कैसा कल्ला तो के दे दूंगा कहें ला दूंगा नहीं तुम आगे कह दोगे मार दिए और न मारो तो मैं समरांगण में चलूंगी मुझे किसी का विश्वास नहीं सम्रांगण में चलूंगी ताजा ताजा खून बिल्कुल जिसमें फेना हो जिसमें फेना हो ऐसा खून पीना चाहती हूँ हाँ ऐसा कह रही मदमाश रामजी तस्जी वृत्ताया तयश्च हत्योरह सफेनम पात इच्छा मी रुधिर रणमूर्धनी सफेनम रुधिरम पातु मिच्छामी रणमूर्धनी अब महाराज अब खर चले दूषण चले तीसरा चले ये सब लड़ने के लिए चल रहे जी। अब राम जी ने कहा लक्ष्मण कहे कि मेरे बान, मेरे बाण जो हैं तरकस से निकल निकल फुरफुर -फुर, फुर कर रहे हैं अब इसकी व्याख्या तो हो सकी मैं कल प्रसन्न सुनाऊंगा आज तो खाली स्लोक सुन लीजिए लक्ष्मण मेरे बाण जो है ना ये तर्कस से इसको याद रखना भला तर्कस से मेरे बाण जो है निकल, निकल करके मेरे कान में कुछ कह रहे हैं हाँ ठीक कह रहा हूँ सदुमा सरासर में मम युद्धाभिनिता हाँ? और ये जो धनुष जो है ना ये भी मेरे कंधे से धीरे धीरे उतर रहा खसक रहा है और हाँ? कहता उतारू मुझको उतारो मुझको मुझ हाँ वो हाँ? हाँ? रुकम पृष्ठानी चापानी ऐसा हाँ? मत समझना कि मैं कुछ ऐसा कह देता हूँ जो इसमें लिखा है वो है कह डालू बहुत बड़ी बात है ऊपर से मिलाने का समय तो बहुत कम है कभी कभी मिला देता कहू न राम जी हाँ हे लक्ष्मण अब तुम सीता सीता जी को लेकर के भयंकर युद्ध होने वाला है तुम सीता जी को लेकर के पर्वत के कंदरा में चले जाओ लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिया कि प्रभु ये लड़ाई तो हमको लड़ लेने क्या लक्ष्मण मेरे प्रतिकूल प्रतिकूलवत बोलो मैं तुमको अपने चरणों की कसम दे रहा हूं जाओ ये लड़ाई मैं लड़ूंगा प्रतिकूलितुम इच्छा मी नहीं वाक्यम इदम तोया सा तो, मम पाद्याम गम्यताम बद समाचिर लक्ष्मण जी महाराज श्री किशोरी जी को लेकर के चले गए दूषण आया पहले महाराज दूषण मने हो जो दुनिया में दो से दोस्त देखे उसका नाम दूषण है और तीसरा मने हो कहे हमसे कुछ कहे तुमसे कुछ कहे और करे कुछ उसका नाम है तीसरा उसके तीन महाराज जी और खर आया ये खर आए दूषण दूषण आया तीसरा आया और ये सब आकर के महाराज जी राम जी के सामने युद्ध किए और भगवान का ऐसा स्वरूप महाराज क्या कहे आपसे अब यहाँ का स्वरूप तो वर्णन हम कर नहीं पाएंगे और कैसा स्वरूप अभी अभी मैंने कहा था कि जब आ गए सामने तो ठाकुर जी ने बढ़िया हमको तो ये झांकी अच्छी लगती कोई चित्र मतलब जिंदगी में कहता रहा कोई चित्रकार हो तो मुझे चित्र बना के दे ऐसी झांकी महाराज मेरी आराध्य झांकी है कोई नहीं है महाराज और ठाकुर क्या कर रहे हैं बढ़िया अकेले खड़े हुए हैं अकेले खड़े हो गया पहले यो जटाओं को लेकर के यो और जटाओं को लेकर के बराबर कर करके अच्छी तरह से बांध दिया अच्छी तरह से है न बाध करके को और धन को निषेध करके ऊपर तक तो जोड़ी उस पर चढ़ाया को दंड कठिन चढ़ाए सिर झट बांधत सोह क्यों क्या झांकी है ये इसी की झांकी है ये खरगूषा की मानने की झांकी है नहीं वही की झांकी मैं गलत नहीं बोल अरे वही की झांकी है हाँ। और उसके बाद जब सब आ गए इकट्ठा हो गए प्रभु की धन सिद्धन को टैन महाराज ड्योरी को जब किया हे आपसे सच्ची बताओ जितने थे सब बहिरे हो गए सब बहिरे हो प्रभु की नुषतम कोर प्रथम कठोर घोर भयावहा भय बधिर व्याकुल जा धान न ज्ञान कहीं अवसर बहरे हो गए सब बहड़े हो गए वंदे होने वाले हैं प्राण जाने वाला है इनका महाराज कब जाए गए चलो चले गए सब मर गए महाराज जी और सब मर गए एकदम मर गए घर मर गया दूसरा मर गया तीसरा मर गई और एक बच गया महाराज जी एक बच गया एक बच गया और बचकर की भक्ता है रावण के पास सीधे और कहता सब मर गए सब मर गए जनस्थान राजन। हता राजन राक्षसा बह वो हता हा खर मारा गया खरस खरता वो भी मारा गया तू तो कैसे आ गया क्या हमसे मत पूछो कैसे आ गया मुझे लज्जा लगती है कहने में कह तो बता बता कैसे आया तो कह मैंने तो एक साड़ी ले ली और साड़ी यो करके और यो घूंघट काट लिया और घूंघट काढ़ के मैं चला आया ये गोविंद राजंचित तो अहमागत कथनचित मैंने स्त्री वेश धारणे ना हम आगता आ, ऐसे तो कोई वहां से निकल नहीं पाया नहीं लेकिन मैं स्त्री वेश धारण कर लिया इसलिए उन राम के बाणों ने स्त्री वेशधारी के ऊपर प्रहार किया नहीं भगवान की आज्ञा थी नहीं एता होता मैं बच गया महाराज अब उसने कहा अब राम जी की बड़ी तारीफ की महाराज जी किसने किस अकंपन ने इसका नाम अकम्पन है महाराज और खूब तारीफ की तो रवणवा रहुण। कहता क्या है तब में जा रहा हूं के? क्या कह राम को मार के आता हूं गविष्यामी जनस्थानम रामम हंतुम सलक्ष्मणम लक्ष्मण जी कैसे राम जी को मार के भी आता हूं क्या कि तुम कभी नहीं मार पाओगे नहीं रामो दशक्रीवो सक्यो जे तुम रणे तो तुम कभी नहीं मार पाओगे क्या कहते तो तुम्हारा बाप भी नहीं मार पाएगा तुम कोई नहीं मार पाएगा राम जी नम मध्यम अहम मनने सरवई देवा सुनई रपी कोई नहीं मार पाएगा अब महाराज अब ये सोचा क्या करूं हु? तो ये गया महाराज अपने मामा के पास गया हो ये गया कहा अपने मामा के पास गया इसकी मामा का नाम जानते, जानते हु? रावण की मामा का नाम सब जानते हुँ? हैं अब ये मामा के पास गया महाराज जी हाँ अब ये मामा के पास गया और उनसे कहा कि तुम मेरे सहायक बन जाओ कश्य में कुरुसाचिब स्य भारिया पहा राक्षस इंद्र वचस्व मारी अरे मारी जहा क्या कहते हो तुम्हारा कोई मित्र है जरूर जिसको जिसने तुमको राय दी है तो सही लेकिन है वो तुम्हारा दुश्मन समझे वो है तुम्हारा दुश्मन राम जी जिसने तुमको ऐसा कहा है आख्याता के सीता मित्र रूपेण शत्रुना वो तुम्हारे मित्र रूप में तुम्हारा दुश्मन है जिसने तुमको ऐसा काम करने के लिए कहा है सुनो मारिक्स ने बड़ा कहा सुनो हाथी तीन प्रकार के होते हैं हाथी हाथी तीन तरह की आप समझे ना एक तो घर वाला हाथी इस पर राजा लोग सवारी करते हैं एक तो वो हाथी और दूसरा हाथी जंगली जंगली हाथी अरे भाई शांत करूंगा और दूसरा जंगली हाथी यारा एक हाथी घर वाला और दूसरा हाथी जंगली एक तीसरा हाथी होता है उसको कहते गंध हस्ती गंध हस्ती तो गंध हस्ती की क्या तारीफ है कि वो जंगली हाथी बड़े बड़े बरबर -बर, बड़े बड़े बर बरबर वह जंगली हाथी जो हैं जब उसको देखते हैं किसको गंध हास्ती को देखते हैं नहीं दूर से जब उसकी गंध हाथी है, भाग जाते हैं महाराज गंध हस्ती के पास कोई टिक नहीं सकता सब भाग जाते हैं तो कह हे हे रावण मारिज कह हे रावण राम जी गंधहस्ती है राम जी गंध हस्ती तो गंधहस्ती की तो सूर होती है अग्रहस्त उसको बोलते हैं इस सूर क्या है किशुद्ध वंशा भी जनाग्रहस्त जो पवित्र वंश में भगवान का जन्म है सूर्य वंश में यही उनकी सूर है अति जो मदह उनका जो प्रताप है वही मद असंस्थित दोर विषाण और उनकी जो बढ़िया सुपुष्ट भुजाएं हैं वही हाथी के दोनों दांत हैं और उदीक्षितुम रावण नेहता स संयुगे राघव गंध हे रावण उस राघव राघव राघव गंध को समरंगण में तुम तो देख नहीं सकते हो उनसे लड़ने की तो बात ही दूर रही हे रावण राम जी जानते हो कौन है कौन है राम जी तो बबर शेर है बबर, तो मतलब बबर शेर के मतलब समझे ना बबर शेर शेर कई प्रकार के होते हैं हमारे बाघ नहीं होते बाघ दूसरे होते हैं चीता दूसरा होता है शेर दूसरा होता है बबर शेर दूसरा होता है बबर शेर के मतलब वही केश शार्दू महाराज आओ यहाँ बढ़िया बाल वाल सब देखा ओ चिड़िया खाना में देखा होगा वो कहां देखा होगा ओ महाराज बबर शेर है ऐसे ओ बबर शेर बढ़िया है तो कहते राम जी तो बबर शेर है बबर से असौरण्त स्थिति संधि वाला वो सम्रांगण में जब खड़े हो जाते हैं तो उनकी जो ठौनी है वही मालूम पड़ता है कि उसके बाल हैं महाराज जी है ना और राम जी शरांग पूर्ण और रामजी की जो बाण है वही शेर के अंग हैं और रामजी की जो तलवार है वही उस शेर की डॉ है निशिता धनुष्ठा और राम जी वो तो मृगा को मारता है कई राक्षस रूपी मृगा को मारने में बड़े चतुर हैं और राक्षस अरे गेरे नथु खेरे राक्षसों को नहीं मारते हा? वो तो खाली मारा जहां टन टन किया वहीं वो मर गए बहरे ने वहीं वो मर गए और आजी टन टन करने में आधी सेना समाप्त हो जाती है ठाकुर के इतना ध्यान रखना तो राम जी विदग्ध राक्षो मृगा जो बड़े बड़े बलवान चतुर राक्षस हैं वो मृगा है और उनको मारने के लिए नृसिं ठाकुर मनुष्य के रूप में साक्षात सिंह हैं और अभी सो रहे हैं राम श्री राम रूपी बबर शेर सो रहे हे रावण हमारी तुमसे बड़ी प्रार्थना है कि सुप्तया बोध तुम नशक्य वो सो रहे हैं उनको तो कहीं छेड़ के जगाओ मत नहीं पहले ग्रास तुम ही बन जाओगे मारिक जी कहते हैं कि प्रसिद्ध लंकेश्वर राष्ट्र अच्छा हे लंकेश्वर हे राक्षसेंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ मेरी जान मत मतलब प्रसिद्ध लंकेश्वर राक्षसेंद्र और, लंक, और लंका प्रसन्नो भव तुम भी प्रसन्न प्रसन्न हो के लंका में चले जाओ नहीं? और जाकर करके अपने स्त्रियों में रमण करो यहाँ क्या चक्कर में पड़े हो तुम स्वे सुधारे सुमस सुनिथ्यम राम राम जी एमुक्तो दशक ग्रीवो मारी मारीच ने ऐसा समझाया हो मामा बड़ा प्यारा होता है हो। और मामा का समझाया वो निवर्त पुरी लंका चला गया लौट गया लौट के लंका चला गया ऐसे मामा ने कहते मामा कहते मैं ऐसा करूंगा मेरा मेरा मामा कहता है हम उसके खिलाफ थोड़ी जाएंगे ऐसा कहके लौट गया महाराज जी लेकिन फिर पहुंच गई महाराज कौन पहुंच गई ओ ओसपनखिया पहुंच गई महाराज जी अब क्या हुआ राम जी ओ सूरपण खा करके कहती है तथा सूर्य पणखा दीना रावणम लोक अमात्य मध्य संकुदा महाराज उसका तो कुछ पूछो मत और क्रोध पूर्वक बोल रही है ये दुष्ट लोग जो होते हैं ना ये महाराज ऐसे क्रोध से बोलते हैं जहां उनकी बात सही है सही है आप समझे आप किसी झूठे से नंबर एक झूठे जो नंबर दो झूठा ना हो नंबर एक झूठा हो नंबर एक झूठे से कहो कि तुमने ऐसा किया तुमको क्या बना हमने किया ऐसा ऐसा जोर से बोलेगा महाराज कि आप समझ समझ आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकता करता तो जोर से बोलता वो महाराज नंबर एक झूठा मैंने कहा हमारे ऐसे झूठे जो है वो तो नहीं बोल पाएंगे वो समझे ना वो तो नंबर एक झूठा जो होगा महाराज जी हम लोग तो अभागे हैं किसी में नंबर एक नहीं पा सकते समझे न भक्तों में नंबर एक हो सके न झूठे में नंबर एक हो सके राम जी वो नंबर एक झूठा जो है और बड़ी जोर से बोल रही खर के सामने और राम जी क्या नाम किए क्या नाम का रावण के सामने ये मुझे याद नहीं किस प्रसंग में कहा है हमारे समझ खर के प्रसंग में कहा है खर के प्रसंग में गोविंद राज ने भाष्य किया है कि ये अपना करके छिपा रही है कि मैं क्या काम की बनके नहीं गई थी बल्कि उन्होंने मुझसे छेड़छाड़ की मैंने छेड़छाड़ नहीं की छेड़छाड़ उन्होंने की ये जनाना चाहती है महाराज और इसीलिए जोर से अपना भाषण प्रस्तुत करने जा रही है महाराज जी और रामजी बड़ा भाषण किया महाराज इसने बड़ा डांटा इसने बहुत डांटा और ऐसी ऐसी नीति कही है इसने पंडिता भी ले महाराज हाँ हाँ अगर सुपन कहा तो क्या कहा अच्छा कहा ना राम जी कहती है नयनाभ्याम प्रसुक्त तो हुआ जागृति नये चक्षुषा आंखों से तो सो और नीति से जगो कितनी बढ़िया बात है और जिसका क्रोध भी प्रकट हो जाए और जिसका जिसकी कृपा भी प्रकट हो जाए नहीं? तो क्या महाराज आपके राम जी की निंदा की उसने आपने कुछ नहीं कहा तो मैं भी बड़ा क्रोधित हुआ था क्रोधित आप तो हंस रहे थे कहें आप क्या कह जाने में मन विक्रोधित हो रहा था अधिकार है तुमको तुम हिजड़े हो है ना तुम मन में क्रोधित हो रहे थे अरे तुमको व्यक्त हो गई थप्पड़ था, मारना चाहिए ना तुम क्या कह रहे हो तुम मन विक्रोधित हुआ था है जिसका क्रोध भगवत निंदा आदि ऐसे असत्कारियों में व्यक्त नहीं हुआ और बात बड़ी आपकी बड़ी तारीफ हो रही है बैठे हैं गोबर्ष क्या महाराज उनकी तारीफ हो रही थी आप आपकी भाई की तारीफ हो रही थी आप कुछ बोले क्या मैं बड़ा खुश था कैसे खुश थे क्या मैं अपने मन में खुश हो रहा था है तुम्हारे मन में खुशी होने को अरे तुमको प्रकट होना चाहिए था है ना? तो राम जी व्यक्त क्रोध प्रसाद जिसका क्रोध भी व्यक्त हो और प्रसाद भी व्यक्त हो क्रोध है जो क्रोध है है है न जिसका क्यों प्रसन्नता हो प्रसन्नता भी है न ऐसा जो राजा है वही संसार में पूजा जाता है ऐसा जब उसने कहा और फिर कहा महाराज राम जी कैसे है? कभ कभ लेते हैं और कब छोड़ते हैं हैं कब कब धनुष पर और खींचते हैं कोई देख ही नहीं पाता न अदानम सरान घोरान विमुन चंतम महाबलम न कार्मकम बिकर रामम पश्यामी संजुगे इस प्रकार से राम की लड़ाई लड़ते हैं और महाराज जी और उनके साथ एक बड़ी सुंदरी स्त्री है नी न गंधर्वी न जक्षी न च किन्नरी तथा रूपा नारी, मही तले देवियों में गंधर्वियों में जक्षियों में किंदरियों में मैंने ऐसी स्त्री कभी देखा ही नहीं बड़ी सुंदरी है वो महाराज उसको प्रेरित कर रही है तो हमारे नाक कटने के लिए तो तुम जाओगे नहीं जब तुम हमको विधवा बना दिए इसी ने विधवा बनाया महाराज रावण ने इसके पति विद्युत जीम को मार डाला अपने बनोइयों को मार डाला समझे न तो कहे जब तुम हमको विधवा बना दिए तो तुमको कब परवाह होगी कि हम नक्ती पूछी पड़ गई चल के बदला लो तो हमारे लिए तो तुम जाओगे नहीं ऐसे रो रही है रावण हे भैया तोरे जीत हमारी रो है खूब हाँ जगह तो ही जीत दस लिखाएगा ऐसे लिखा तो ही जीत दस कंधर, कंधर मोर की असंगति हो ऐसा कह रही है महाराज जी लेकिन जानती है कि इसके लिए कोई जाएगा नहीं जाएगा क्यों कहीं जाएगा तो है जब हम कहेंगे उनकी संग स्त्री है अब महाराज जब उसने ऐसा कहा अब रावण ने कहा बिल्कुल ठीक अब महाराज रावण जी मारीच के पास पहुंच गए महाराज जी मारीज के पास फिर पहुंचे, दोबारा पहुंचे अब मारीच ने समझाना शुरू किया महाराज अब मारीच का समझाना इतना है मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर कोई खाली मूलार्थ कर दे दो घंटा रोज करे तो मेरे ऐसे व्यक्ति को तो कम से कम मूलार्थ करने में पंद्रह दिन तो लग जाएंगे पंद्रह दिन जरूर लग जाएंगे इतना मारीच ने समझाया है, और उसको पढ़ना चाहिए भारत बहुत अच्छा समझाया है न तो मैं तो इसको प्रणाम ही करूंगा मैं तो इस समझाने को और प्रणाम करके मेरे राम आगे बढ़ेंगे कि बहु, बहुत एक एक, एक श्लोक सुन ले मारीच का मारीच कहता शुरू यही से कर रहा है कि सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियवादिना अप्रिय च पथ्य से श्लोक सुन लो उन्हों गांठ च पत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः हे राजन वो आदमी बहुत मिल जाएंगे जो बहुत प्रिय बोलते हैं प्रिय बोलने वाले आदमी बहुत मिलेंगे वाह क्या कहना है शेर जी आपका महाराज जी आप तो साक्षात गुरु वशिष्ठ के अवतार मान पड़ते हैं गुरुदेव आप तो गुरु वशिष्ठ के अवतार आप तो एकदम तुलसीदास ही मालूम पड़ते हैं तनिक सब कथा अच्छी कह लिया दस बीस चार दस बीस आदमी आ गए अभिनत तुलसीदास ना आप तो साक्षात तुलसीदास जी क्या होता है अब एक तुलसीदास जो है कितने युगों के बाद पैदा हुआ यहाँ पांच सौ के अंदर इतने तुलसीदास हो गए कि मैं गन, गिन ही नहीं सकता मारे। इतने अभिनत तुलसीदास हो गए आप तो साक्षात तुलसीदास हैं महाराज आप कथा कह रहे हैं महाराज आप तो साक्षात वाल्मीकि मालूम करते है अरे मूर्ख महाराज आप तो साक्षात व्यास आप कथा कहते अभिनव सुख क्या अभिनव सुख अभिनव तुलसी अभिनव बाल्मीकि बहुत प्रकट हो गया खुश हो क्या बात उन्होंने बाल्मीकि हमने एक मूर्ख को सुना हो और उसने कहा कलकत्ते हाँ में था उस मूर्ख ने कहा कि आपसे एक बात बताऊं क्या बताओ कि मैं तो ललिता जी का अवतार किस मूर्ख ने कहा तुमसे तो कहता है कि फलाने संत थे वो आए थे उन्होंने कहा कि तुम ललिता जी के अवतार हो हम कहो नरक में भेज रहा है तुमको तुमने ललिता के अवतार हो न विशाखा के अवतार तुम तो एक साधारण मानव हो और जो तुमने उसने कह दिया तुमने मान लिया तुमने कुछ दिया कि नहीं क्या हुआ तो कुछ नहीं खाली दस हजार दिया था और दस आज का नहीं बने आज के पचास वर्ष लगभग तीस वर्ष तक लगभग तीस वर्ष पहले का दस हजार रूपया आप समझिए ना गए कितना होगा अब उसकी कल्पना आप करो हम नहीं जानते है ना? ना लाखों से ऊपर महाराज क्या लाख क्या कई लाख हो गए दस हजार रूपया दिया महाराज उसने हम कहे फिर तुम तुमको ललिता नहीं बनाएगा तो हमको बनाएगा वो तुमको ललिता नहीं बनाए कृष्ण भक्त थे तुमको ललिता नहीं बनाएगा तो हमको ललिता बनाएगा महाराज जी उसको वास्तव में तुम हो गए और उसने बना दिया तुमको ललिता यही बात थी महाराज तो ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन मेरी तरह कहने वाले कम मिलेंगे तुम थे तो गधे और उसने तुमको बना दिया ललिता तुम्हारा हो जाएगा पतन तुम ललिता फलिता मत मानो अपना राम जी का नाम लि भजन करो इंजन ये दोनों आ गई ना इसमें सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादी न प्रियवादी बहुत मिल जाएंगे फुला करके गुप्ता कर देंगे मालमत्ता खींच लेंगे लेकिन च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ जो बात सुनने में तो कठोर लगे लेकिन आपका कल्याण करने वाली बात हो है? ऐसा वक्ता बड़ा मुश्किल है मारीच जी कहते हैं कि मैं तो वही बात कहूंगा जो तुमको अच्छी लगे जो तुमको बुरी लगे लेकिन तुम्हारे कल्याण की हो इस प्रकार मारी ने बहुत कुछ समझाया महाराज जी बहुत कुछ समझाया तो उसने कहा कि मैं विद्वान हूं मैं पढ़ा लिखा हूं मैं तेरे से ये सीख, सी, सीखने के लिए नहीं आया हूं कि क्या गुण है और अवगुण है क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है गुण दोष न पृछामी खेम चात्मस अरे तू बचना चाहता है तो चल मेरे साथ अभी मारता हूं तेरे को नोचेत करोशी मारी हनमिन हन मित्वाम अहम अध्य आज तेरे को मारूंगा अब उसने कहा कि क्या करूं रामादपिच मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि राम जी से भी मरना है और रावण जी से भी मरना है, है? तो उभय और अपी मर्तव्य मरना दोनों तरह से है तो निश्चय करो क्या मरना है कहा मरना है क्या बरम रामान न रावणा बरम